पूजस्वी व्याविंह महाराज खिलभुवन जन्मस्थेम भंगा दिलीले बिना दिन तविधूत श्रुतिशिश विदीपते ब्रह्मणी स्त्री निवासे मम परस्मिन् बहुले समंगे परस्हुलेमेयपुत्र भे क्षेम चख्ये ब्रह्मपुरे सवत्सा समस्ता शतक्रतव्रज भूयया विषुपदे स्थित दिभा वसोचापी पते स्थित देन प्रकुतेसिना मंत्रे नैसेवंदे विमुच्यते कर्म लोका नवानोति पुरंदर गवां फल चंद्रमसो एक हिम मंत्र विजिष्ट पठे तो यहासुगोस्तमे न तर पापं न भयम न शोकम प्रहलाद नद परुंदी का दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्या सीतानाथ साररंभा भक्त भक्तभक्ति भगवंत नाम बपुए इनके नारायणं पदवंद नाराएं नमस्कृत देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती govind jai jai gopal jai jai govind jai jai gopal jai jai radha ram hari go jai radha ram चल की ये, श्री, श्री श्री निवास भगवान की जय श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय श्री पद्मावती माता की जय श्री महालक्ष्मी माता की जय श्री वेंकटेश भगवान की श्री तिरुपति बालाजी गो मंगल चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय यज्ञेश्वरी जगज जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन पसमेढ़ा की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रज धाम की जय, श्री तुलसी शालिग्रामार्चन महा महोत्सव की जय, श्री तिरुमला धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सनातन धर्म की जय सद भगवान की जय महर्षि श्री पारासर जी महाराज की जय महर्षि श्री मैत्री जी महाराज की जय श्री वेद भगवान की जय श्री सूत सोनकादरी सीन की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय सब संतने की जय परम पूज्य श्री महाराज जी की जय श्री आद्य वराह पीठ की जय की जय जय जय श्रीरारे जय जय श्री सीतारा हर हर महादेव हरि हरिशरण भक्तवांछाक कल्प करू भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल श्री वेंकटाद्रि विहारी श्री श्रीनिवास भगवान की महती कृपा करुणा से भू भूवैकुंठ श्री वेंकटाचल पर अवस्थित तिरुमला धाम में श्री त्रुपति बालाजी के मंदिर के परिसर में उनकी अंक में ही परम सिद्ध संत श्री हसीराम बाबा के भावमय सानिधि में एवं पूज्य श्री पश्मेड़ा महाराज जी पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी एवं विराजमान पूज्य सभी संतों की मंगलमय उपस्थिति में हम आप सबको विष्णु पुराण के माध्यम से श्री त्रुपति बालाजी गोमंगल चुमास महोत्सव के अनुष्ठान के क्रम में विष्णु पुराण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टफल सत्संग सुलभ होने जा रहा है पुराणों में पवित्र पर्वतों में यज्ञवाराह भगवान ने भूदेवी के पूछने पर स्कंद पुराण के अनुसार अपने सभी क्षेत्रों में वेंकटाचल के क्षेत्र को सर्वोत्कृष्ट माना है घोर कराल कलिकाल के आने पर भी श्री श्रीनिवास भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य माधुर्य के सहित यहां विराजमान रहेंगे यह इस पृथ्वी पर प्रकट वैकुंठ है यह भू वैकुंठ यथाक्रम भगवत प्रेरणा से पौराणिक महात्म्य का भी हम स्मरण करेंगे किंतु मूल में विष्णु पुराण की कथा हो रही है और ये दास का सौभाग्य है पूज्य महाराज जी की कृपा से और श्री बालाजी महाराज के अनुग्रह से गोमाता की मंगलमयी कृपा से सौभाग्य दास को प्राप्त होने जा रहा है कि में अपने जीवन का प्रथम विष्णु पुराण का वाचन हम करने जा रहे हैं श्रीमद भागवत की अनेकों कथाएं कही और उनके कहने का अवसर प्रायः अधिक रूप में मिलता रहता है श्री रामचरित के माध्यम से भी श्री राम कथा कहने का अवसर मिला श्रीमद वाल्मीकि रामायण के माध्यम से श्रीमद् रामायण महाकाव्य को कहने का अवसर मिला एक महीने में महाभारत की कथा भी कहने का अवसर मिला और कथा का आरंभ दास ने शिव पुराण से किया विचित्र बात उसके पहले भागवत जी की भी कथा नहीं कही थी कहीं कोई कथा कही ही नहीं थी सबसे पहले शिव पुराण की कथा कही और अब विष्णु पुराण की कह रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक में एक भगत आ गया सावन का महीना था बोले महाराज जी इसके पुराण सुनाए महाराज जी उस पर प्रसन्न अधिक थे भगत बहुत सामान्य था लेकिन भाव उसका बहुत समृद्ध था महाराज जी द्रवित थे तुरंत तो तो उन्होंने हमको बुलाया पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के निकट से और हमसे बोले कि सावन का महीना चल रहा है शिवपुराण सुना दो मैंने पंचांग देख लिया है, तुम्हारा चंद्रमा अच्छा है जजमान का चंद्रमा अच्छा है मुहूर्त अच्छा है परसों से ठीक है परसों से मुहूर्त अच्छा है कल तैयारी कर लो परसों से महाराज जी के तो आदेश आदेशात्मक वाक्य ही होते थे दास ने बहुत संकोच पूर्वक कहा कि महाराज जी मैंने इससे पुराण पढ़ा ही नहीं है तो आप परसों से कथा कहने के लिए बोल रहे हैं कैसे कहेंगे अरे तुम व्याकरण के पंडित हो जो चाहोगे सो ही कह दोगे महाराज व्याकरण के पंडित श्लोक का अर्थ तो समझ सकते हैं पर मूल ग्रंथ तो उपलब्ध हो वृंदावन में पुस्तकों की दुकान पर शिवपुराण नहीं मिला गीता प्रेस का संक्षिप्त से मिला हमने कहा इससे तो संक्षिप्त से है ये तो मूल ग्रंथ तो नहीं है कथा तो मूल ग्रंथ से होगी पारण भी होगा भगत से बोले कि तू खोज के ल्या तो हो जाएगी तेरी कथा नहीं तो नहीं मथुरा में एक पुस्तकालय वाले के यहाँ मूल पोथी पुराण की चौखा से प्रकाशित गुटका वाली वो मिली शाम को वह लगभग रात्रि को आठ बजे के करीब वो पोथी ले कल से ते कथा टेनी महाराज जी का तो आदेश हो ही गया और खाग चौक के जगमोहन में कथा कही खाग चौक के जगमोहन कितना बड़ा था उसी में कथा कही जो पीछे आएंगे वो बाहर बैठेंगे छोटा तो सा जगमोहन नीचे फाटा बिछा दिया बस उस पर कंबल और आसन कथा को तो एक समय मूल पारायण करते थे और उसी से कथा कहनी तो अर्थानुसंधान पूर्वक पारायण करते श्लोकों को चिन्हित करते और शाम को फिर तीन चार घंटे प्रवचन करते इस तरह से पूरा दिन क्योंकि पुराण की श्लोक संख्या भी चौबीस हजार पर भगवत कृपा से वह संपन्न हुआ और उसके लगभग एक दो वर्ष बाद भागवत जी की कथा कहना आरंभ किया तो शिवपुराण की कथा सन हमें स्मरण में नहीं है लेकिन संभवतः नब्बे या इक्यानबे की बात होगी और ऐसे ही श्री तिरुमला में महाराज जी का चातुर्मास और महाराज जी का आदेश हो गया विष्णु पुराण कहना है ये तो आदेश तो कुछ समय पहले हो गया इसलिए हमको ठीक से विष्णु पुराण के मूल पारायण का अवसर प्राप्त हो गया एक आवृत्ति विष्णु पुराण का पाठ कर चुके हैं विष्णु पुराण को पुराणों में अत्यधिक आदर प्राप्त है उसका कारण है उसका कारण है कि विष्णु पुराण भगवान कृष्ण कृष्णद्वीपायन श्री ब्यासी महाराज के पिता महर्षि श्री पराशर जी के श्री मुखारविंद से उपदृष्ट है तो एक प्रकार से पिताजी की रचना है लिपिबद्ध किया है ब्यासी ने विद्वानों ने आचार्यों ने विष्णु पुराण को अत्यंत प्रामाणिक माना और श्री आद्य शंकराचार्य जी ने श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री मध्वाचार्य जी ने श्री निम्बार्क परंपरा के भाषण में उन आचार्यों ने और श्री आनंद भास्कर जी ने सभी ने प्रायः सभी प्रस्थान के ऊपर लेखनी उठाने वाले आचार्यों ने विष्णु पुराण के उदाहरण अवश्य ही दिए बहुत ही दिव्य पुराण है विष्णु पुराण और ये विष्णु लोक है ये भू वैकुंठ है कितनी कृपा है श्री ठाकुर जी की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बने पत्रिका में कह रहे हैं को जाने को जयी है जमपुर को सुरपुर पर धाम को।, को जाने कौन जानता है कि कौन यमलोक जाएगा बातें चाहे जैसी लंबी चौड़ी कर लो मरने के बाद यहाँ के पद प्रतिष्ठा यहाँ की मान मानबड़ाई मरने के बाद सब समाप्त हो जाता है न कोई राजा है न कोई रंक है न कोई विद्वान है न कोई मूर्ख है न कोई धनी है न कोई गरीब है मरने के बाद अपने किए हुए का परिणाम सबको भोगना पड़ता इसलिए कहा गया को जाने को जई है जमपुर पता नहीं कौन यम लोग जाएगा को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर स्वर्ग में कौन जाएगा प्रधान तुलसी मो भलो लागत जग जीवन राम गुला कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा कौन वैकुंठ गोलोक ताकेत जाएगा पर मुझे तो इतना ही अच्छा लगता है कि जब तक जियो तब तक राम जी के गुलाम होकर के जियो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जीते जी हम लोग वही कुंठ में आ गए संपूर्ण देवता पुराण महात्मा के अनुसार संपूर्ण देवता भूमंडल के संपूर्ण तीर्थ संपूर्ण ऋषि संपूर्ण वेद त्रिदेवों के सहित इस तिरुमला में निवास करते यदि तीर्थों की दृष्टि से महात्म्य देखा जाए तो वेंकटाचल का महात्म्य केवल पुराण में तो बहुत विस्तृत है पद्म पुराण में भी है बामन पुराण में भी है वाराह पुराण में भी है पूर्व पुराण में भी है महाभारत में भी है बहुत विस्तृत है वंदिता चलता महा और एक बात आप लोगों को सुनकर अत्यंत हर्ष होगा भगवान ने श्रीनिवास के रूप में अवतरित होकर के ए वंकिताचल उनका नित्य विहार विहारस्थल है नित्य तीर्थस्थल है किंतु भगवान ने द्वापरांक में भगवान श्रीकृष्ण की लीला के संवरण के पश्चात तब तक भगवान अनादि सिद्ध तीर्थ है तब तक भगवान यहाँ विराज रहे लेकिन अपनी लीला का प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद किया भगवान श्री निवास के रूप में यहाँ प्रकट हुए और भगवान की आह्लादनी शक्ति पद्मावती के रूप में आकाश पुत्री के रूप में यहाँ प्रकट हुई इस अवतार की लीला में संपूर्ण ऐश्वर्य भी है और संपूर्ण माघवी भी है हम तो एक जो विशेष बात कहने जा रहे हैं वो ये है की भगवान को तिरुमला में श्री निवास के रूप में अवसरित होने की आवश्यकता क्या पड़ी उनके अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है एक प्रयोजन तो है वेदवती के अभीष्ट की पूर्ति श्रीमद वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के अनुसार ऋषि कन्या वेदवती अयोनिजा वेदवती जो महर्षि के वेद पाठ करते ही प्रकट हो गई थी वेद की ऋचाओं से वह वेदवती कन्या अपने पिता की मानस अयोनिजा पुत्री अपने पिता के आदेश से श्री हरि को पति रूप से प्राप्त करने के लिए कठोर तब कर रही थी और रावण दिग्विजय यात्रा के लिए जा रहा था तीनों लोगों ने उसने दिग्विजय किया उसी दिग्विजय के क्रम में तपोधन ऋषि के आश्रम में मूर्तिमती तपस्या के समान उस अनिंद सुंदरी अपूर्व सुंदरी अपने तेज से संपूर्ण बन्य प्रदेश को उद्भाषित करने वाली उस अपूर्व सुंदरी कन्या का दर्शन रावण ने किया वह विचार करने लग गया कि मैंने स्वर्ग में भी ऐसी सुंदरी नहीं देखी नीचे के पाताल आदि लोकों में भी ऐसी सुंदरी नहीं देखी फिर पृथ्वी पर तो ऐसी सुंदरी संभव हो यह तो हो ही नहीं सकता यह अन्य सुंदरी अपने तेज से पूरे वन को उद्वासित कर रही है कौन है आकृष्ट हो गया और रावण ने अपना परिचय दिया कि तुम ऋषि कन्या हो और मैं भी विस्तृा महर्षि का पुत्र हूँ ब्राह्मण हूँ और तो तुम अयोनिजा कन्या हो ऋषि कन्या हो इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह धर्म के और मर्यादा के सर्वथा अनुरूप है वेदवती ने कहा कि आपको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि मैं श्री हरि को श्री नारायण को वर रूप से प्राप्त करने के लिए ही तप कर रही हूँ इसलिए तुम्हें इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए रावण क्रुद्ध हो गया उसे अपने अपमान का अनुभव हुआ और उसने बलपूर्वक वेदवती के केस पकड़ लिए उस परम तपस्विनी कन्या ने उसका हाथ ही खड्ग बन गया और जितने केशों को रावण ने पकड़ा था उसी से बीच से अपने ही हाथ का प्रहार किया और हाथ ही खड्ग बनकर वे केश रावण के हाथ में रह गए और उसने कहा अरे दुष्ट मैं तुझे तत्काल अपने तपोबल से दग्ध कर सकती हूँ भस्म सात कर सकती हूँ लेकिन तपस्वी को साप देने से उसका तप नष्ट होता है क्रोध करने से तप नष्ट होता है इसलिए मैं तुझे दंड नहीं दे सकती पर अब यह देह भगवान इसको पाणिग्रहण कर सके इस योग्य नहीं रहा इसलिए मैं अपने को अग्नि में समर्पित करती हूँ और उसने प्रज्वलित अग्नि में रावण के देखते देखते प्रवेश कर गया। शाप ही दे दिया किसी भी नारी को बलपूर्वक को इस प्रकार से अधिग्रहित करना चाहेगा तत्काल ता तेरा मस्तक फट जाएगा तेरे मस्तक के सौ टुकड़े हो जाएंगे वही वेदवती कन्या प्रतिबिंब सीता के रूप में प्रगति भगवती पराम्बा जगज जननी श्री जानकी जी ये तो श्री राम की आह्लादनी शक्ति हैं गिरा अरथ जलवी वी समय भिन्न न भिन्न सीता राम पद जिन परम उपज जासु अंश गुण खानी उपज ही जा अंश गुण गणित लक्ष्मी कुमार ब्रह्म गणित कुमार ब्रह्म वो कहती है उद्भवस्थित संधार कारणी सीता न तो हम्रा दो संधार कराने वाली वे विदेहराज नंदनी श्री जानकी के रूप में प्रकट हुई और राम जी के साथ वनवास की लीला में बनने भी आई किंतु जयंत के उद्धार के काल में श्री रघुनाथ जी ने यह निश्चय कर लिया कि ये पराम्बा जगदम्बा भगवती इतनी करुणामयी हैं कि ये किसी भी दुष्ट का वध मुझे करने ही नहीं देंगे रोक लेंगे उसको बचा लेंगे तो दुष्टों का संघार करके इस धरती का भार उतारने के लिए जो मैं आया हूँ ये मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण नहीं हो सके जयंत ने अक्षम में अपराध किया था जयंत की पत्नी चित्रकूट में रामजी का दर्शन करने गई थी कहा गई थी उन्हें प्रभु का दर्शन करने कहा प्रभु कौन से प्रभु चित्रकूट में राम जी का रास हो रहा है देवांगनाएं गई थी मैं भी गई थी दर्शन करने पत्नी ने राम जी के ऐश्वर्य का माधुर्य का उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन किया किंतु उसको समझ में नहीं आया अहंकारी वे किसी के स्वरूप अपने ही स्वरूप को नहीं पहचानते तो भगवान का स्वरूप क्या पहचाने अपने तो पिता के द्वारा निष्कासित अपने राज्य सिंहासन को छोड़कर बन बन भटक रहे हैं वो भला कैसे परमात्मा हो सकते मैं परीक्षा लूंगा और जयंत परीक्षा लेने आया चित्रकूट में। चित्रकूट धाम में पटिक शिला पर मंदाकनी गंगा के तट पर विराजमान होकर श्री रघुनाथ जी ने स्वयं श्री जानकी जी का श्रृंगार किया है एक बार सुनी कुम सुहाए, एक बार सुनी कौन सुने कुम एक बार चुनी कुसुम सुहाये रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प निज कर भूषण राम बनाए नक् न सरकार ने अपने करकमल से बनाए सीत ही पही प्रभु सादर आदर पूर्वक सीता जी को धारण कराया है वैसे फटिक सुंदर चित्रकूट वृहद रामायण अंतर्गत चित्रकूट महात्म्य के अनुसार भगवान श्री राम नौ निन्यानवे रास कर चुके थे ये हजार में रास के पूर्व में किशोर जी का श्रृंगार हो रहा था और इस जयंत ने आकर विक्षेप कर दिया केवल चरणों को क्षत विक्षत किया हो इतना ही नहीं उसने अपनी चोच और पंजों से श्री किशोरी जी के वक्ष स्थल पर आक्रमण किया महर्षि वाल्मीकि कह रहे विदार्तरे सब कुछ रक्त के गण सरकार के ऊपर गिर पड़े सरकार सहन कर रहे हैं अंक में मस्तक रख करके सरकार उठ गए जागृत हो गए और कहा किस दुष्ट ने यह दुस्साहस किया फिर भी किशोरी जी ने करुणा पूर्वक कि ये जयंत सामने न पड़ जाए मुस्कुरा गई कुछ बोली नहीं तब यह दुष्ट जयंत चिढ़ाते हुए कर्कश ध्वनि में काव काव करने लग गया सरकार ने देखा इसी के पंजे में चोच में रक्त लगा हुआ है तत्काल एक तरण उठा करके उसकी ओर छोड़ा है और काहू बैठन कहा न ओही राखी को सकै राम कर द्रोही तीनों लोगों में उसकी कोई रक्षा न कर सका श्री नारद जी की प्रेरणा से फिर राम जी के निकट आया नारद जी ने केवल इतना ही कहा कि पहले तू परीक्षा लेने गया था ना किनका इनका देखे कितना प्रभाव है तो प्रभाव तो तूने देख लिया तू देवराज इंद्र का पुत्र है और भगवान का खास साला है ऋषभदेव भगवान का खास साला है इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह हुआ है ऋषभ जी का खास साला हुआ ना उनका रिश्तेदार है लेकिन तीनों लोगों में तुझे कोई बचाने वाला है नहीं यदि तू राम जी के विरोध में है तो अब एक बार जाकर स्वभाव भी देख ले क्या मुझे वे क्षमा कर देंगे अवश्य करेंगे देख जिनका तूने अपराध किया है वे निकट में हैं, तुझे समाधान अवश्य मिलेगा उनका शुभ संकल्प न होता तो तू अब तक जीवित बचता नहीं जानकी जी का संकल्प है कि भस्म न हो जाए इसलिए बाण उसको जला नहीं रहा है आयासन में गिरा लेकिन पाप इतना अधिक था अपराध इतना बढ़ा हुआ था कि विपरीत गिरा रामजी की तरफ तो पैर कर लिए और विपरीत दिशा में सिर कर लिया और दंडवत में ऐसे दंडवत करना चाहिए तो ऐसे उल्टे गिरा कह राम जी की तरफ सिर दूसरी दिशा में पद्म पुराण में पद्म पुराण में भगवान व्यास ने लिखा है सचिरा योजया मास जानकी पद्म पुराण में व्यास लिख रहे हैं कि उस से हुए घबराते हुए कौए को देख करके जानकी जी को करना आ गई और उन्होंने उसको उठाया और ऊंधे उल्टे पड़े हुए को सीधा किया विपरीत दिशा में सिर वाले को अनुकूल दिशा में सिर किया और अपने कर कमल से उठाकर उस अपराधी जयंत का मस्तक प्रभु के चरणों में रख दिया भगवान ऐसा मुंह घुमाए हुए देखना नहीं चाहते उसके मुख को अब देखिए न इसकी तरफ भगवान ने कहा मैं नहीं देख सकता क्यों मेरे दृष्टि पड़ते ही सन्मुख होते ही इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे सन्मुख हो जीव मु जब ही जन्म खोती अघ ना सही किंतु इसका अघ इतना बड़ा है इसका प्रायस कितनी ये कितना दुष्ट है इसने आपके बक्ष पर प्रहार किया क्षमा का अधिकारी है किशोरी जी ने कहा भगवान आपका निर्णय है कि शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए शरणागत है आप इसका त्याग कैसे कर सकते हैं आपको तो इसे अंगीकार करना ही पड़ेगा भगवान के पास तो सब बहाने हैं भगवान बोले हम सीधे सीधे किसी को स्वीकार नहीं करते आचार्य के माध्यम से ही शरणागति को हम ग्रहण करते शरणागत को स्वीकार करते महाराज जी जहाँ जहाँ शरणागति है सर्वत्र आचार्य मध्य में गजेंद्र ने भगवान को पुकारा वहाँ भी श्री भगवती महालक्ष्मी मध्य में है बिना आचार्य के भगवान अंगीकार करते ही नहीं और यदि ऐसा न होता तो गोस्वामी जी को यह क्यों कहना पड़ता गुरु बिन भव निधि भवनिधि को संग हो आचार्य की आवश्यकता वहाँ भी आचार्य के लक्ष्मी जी के माध्यम से उतरणा करती पूर्व जन्म के स्तोत्र का पाठ कर रहा है गजेंद्र किंतु ठाकुर जी फिर भी नहीं आ रहे हैं अब गजेंद्र ने सोचा कि अब तो मैं बच नहीं सकता हूँ मेरे प्राण चले ही जाएंगे हरी शब्द का उच्चारण करना चाहता था आर्थ स्वर पर कष्ट के कारण शब्द निकला नहीं वाणी से बोले हरी कह के पुकारेगा पर ठाकुर जी आएंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी तो ठाकुर जी आएंगे तो क्या भेद करेगा ये तो भगवान के आने के पहले ही भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गई और उन्होंने अपने करकमल का जो लीला कमल है वो गजेंद्र की सूण में दे दिया और वो गजेंद्र ने जैसे ही उस कमल को अपनी सूर्य में उठाया तुरंत उसकी वाणी मुखरित हो गई नारायणा खिल गुरो भगवान नमस्ते और भगवान ने उसकी सूर पकड़ कर बाहर निकाल लिया नहीं तो हम आपसे पूछते हैं कि हजारों साल तक जिस सरोवर में गजेंद्र का युद्ध चलाओ ग्राह के साथ उस सरोवर में कमल कहां से आया खलाव में जहां कमल होते हैं जहां लोग स्नान करते हैं, महाराज जी वहां कमल नहीं होते जितने क्षेत्र में लोग तैरते हैं स्नान करते हैं लोगों के पैर पड़ते उतने क्षेत्र में कमल पैदा नहीं होते जो तालाब का क्षेत्र लोगों के चलने फिरने से बच जाता है उसमें कमल पैदा होती है या हजारों वर्ष तक तो युद्ध चलाए महाराज मनुष्य के पैर पड़ जाए तो कमल नहीं होता यहाँ तो हाथी है पूरे सरोवर को मथा है यहाँ कमल कहाँ से आया भगवती का लीला कमल है सुग्रीब जी को तो भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं बीच में गुरु तत्व है हनुमान जी महाराज विभिषण को राम जी स्वीकार कर रहे हैं बीच में गुरु तत्व है हनुमान जी महाराज हनुमान जी को राम जी स्वीकार कर रहे हैं बीच में गुरु तत्व है भगवान सूर्य भगवान वेद कह रहे हैं तद्विज्ञानार्थम तो गुरु मेवाभिगच्छे समित पाणी स्त्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्म तत्व की अप्रोक्षाभूति के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए गुरु की बड़ी भारी नहीं भगवान ने कहा हम सदगुरु के माध्यम से शरणागति स्वीकार करते हैं आचार्य के माध्यम से जो जीव शरण में आता है उसके शुभ अशुभ कर्मों का भी विचार नहीं करते बस इन्होंने कह दिया स्वीकार करना है सीधे सीधे आया कैसे अपराधी है प्राय ऐसी किसने कब किया किशोरी जी ने कहा किसके प्रति अपराधी है बोले तुम्हारे प्रति जानकी जी ने कहा भगवान मैंने अपराध स्वीकार किया ही नहीं और आप कहने लग गए की अपराधी आप कहते मेरे वक्श पर प्रहार किया अरे छोटा बच्चा नए नए दांत निकलते हैं दांतों में मसूड़ों में खुजली चलती है तो दूध पीते, पीते पीते अपनी मां के पोधर को दांत से क्षत विक्षत कर देता है काट देता है बड़ी पीड़ा माँ को होती है लेकिन माँ बच्चे का गला नहीं घूटती है प्रसन्न होती की इसके दात आ गए बच्चा है कुछ घाव कर दिया तो क्या हुआ तुम इसको बच्चा कहती हो एक इंद्र का पुत्र जयंत है बोले देखो कितना अबोध है इसको ये भी पता नहीं की प्रणाम कैसे किया जाता है चित्त पढ़ के दंडवत किया जाता कि पट्ट पढ़ के सिर किधर रखा जाता पैर किधर रखे जाते इस विचारे को पता ही नहीं फिर भी आप कहते हो बड़ा बुद्धिमान का बुद्धिमान है और भगवान आप कहते आचार्य के माध्यम से शरणागति नारद जी आचार्य नहीं है क्या गुरु नारद सो मिले अकिन पर उपकारी गुरु उपदेश से ही जीव शरण में आता है नारद जी के उपदेश से आपकी शरण में आए और नारद जी ने आपके गुण सुनाए होंगे आपका नाम सुनाया होगा आपकी महिमा सुनाई होगी तो नारद जी के जिह्वा से उच्चरित राम नाम इसके कान में अवश्य पड़ा है यही तो होता दीक्षा में होता क्या भगवान बोले ये भी पूर्वक दीक्षा है विधि पूर्वक नहीं है अरे सब संस्कार होना चाहिए न ंडर नाम मंत्रो मालाच च पंचम हमे ही पंच संस्कारा परमयी कांत जानकी जी ने कह इसके पांचों संस्कार हो चुके हैं मंत्र संस्कार नारद जी से हो गया मेरी उंगलियों में शंख चक्रादि के चिन्ह हैं मैंने स्पर्श कर लिया मुद्रा संस्कार हो गया तुलसी मेरा ही स्वरूप है मैंने कंठ छू लिया तुलसी संस्कार हो गया और जीव आपका दास तो नित्य है ही इसके सब संस्कार हो चुके हैं आप इसे स्वीकार कीजिए सरकार मुस्कुरा गए इसको तो इसके तो प्राण बच गए लेकिन मेरे इस अमोघ बाण की मर्यादा नष्ट हो रही है इसका क्या होगा इसका भी न्याय करो किशोरी जी ने कही आप जानो आपकी मर्यादा कैसे बचेगी आप जानिए मैं इसका बध नहीं होने देख सकती सब सरकार ने अपने बाण से उस जयंत की एक आखिस्म सदक्षिणम दाहिने नेत्र को भगवान ने नष्ट कर दिया ने समझ लिया कि जयंत जैसे दुष्ट को भी मारने नहीं दिया उसका बद नहीं करने दिया अब ये खरदूषण त्रसरा रावण कुंभकर्ण सब आनेंगे बीच में खड़ी हो जाएंगी कहेंगी कोई बात नहीं हमारा बालक है छोड़ दो तो मेरे अवतार का प्रयोजन कैसे पूर्ण होगा तब खरदूषण त्रसरा के बधके पश्चात बहुत ध्यान देने की बात है खरदूषण त्रसरा के बध के समय राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण तुम जानकी जी को लेकर चंद्रा में छिप जाओ क्या लक्ष्मण जी को भय है असुरों से या जानकी जी को भय है असुरों से या राम जी रक्षा करने में समर्थ नहीं है कंदरा में छिपने की सलाह सरकार क्यों देते हैं? इसलिए देते है ये कंदरा में छिप जाएंगी तभी मैं खरदूषण ससरा का वध कर पाऊंगा अन्यथा ये उनको भी नहीं मारने देंगी और एक मुहूर्त में भगवान ने चौदह हजार जनस्थान निवासी उन राक्षसों का वध किया और इसके बाद सरकार ने जान के जी से कहा तुम पावक महु करो निवास अग्नि में निवास करो जो लगी करो ई चरना का राक्षसों का बध करना चाहता हूँ तुम अग्नि में निवास करो तो भगवती पराम्बा श्री जानकी जी अग्नि में निवास कर गई पूर्व पुराण में एक विचित्र बात लिखी है पूर्व पुराण में लिखा है कि अग्नि में निवास करने का आदेश भगवान ने क्यों दिया क्योंकि अग्निर्वयी ब्राह्मण हाँ और क्षत्रि को अपने धरोहर की सुरक्षा ब्राह्मण के पास ही करनी चाहिए इसलिए अग्नि ब्राह्मण है इसलिए भगवान ने जानकी जी को अग्नि को दिया और अग्नि ने ले जाकर भगवती भूदेवी के अंक में जानकी जी को बिठा दिया कि जब तक सरकार लीला कर रहे हैं तब तक तुम अपनी माँ की अंक में विराजो तो पाताल में भगवती भूदेवी की गोद में श्री जानकी जी विराजमानी ऐसा कूर्म पुराण में लिखा है अप्रतिबिम्ब सीता ने यह प्रतिबिंब सीता जी कौन है यही प्रतिबिंब सीता है भगवती वेदवती जो रावण का विनाश करने के लिए ही आई है वे कोई अलग नहीं वो भी श्री जानकी जी का ही स्वरूप है उनका ही अभिन्न स्वरूप है पर इस रूप में वो आई है और अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध सिद्ध कर चुकी है रावण का सकुल विनाश हो चुका है अब वही वेदवती सीता प्रतिविम्ब सीता छाया सीता दिव्य श्रृंगार करके लंका विजय के पश्चात श्री राम जी के सन्मुख उपस्थित थे और श्री राम जी ने कहा कि तुम रावण के यहाँ रह चुकी हो अपनी विशुद्धि को प्रमाणित करो और लक्ष्मण जी ने राम जी का रूप पाकर के तैयार कर दी है अब प्रज्वलित अग्नि में प्रतिबिंब सीता जी ने प्रवेश किया अब देखिए दृष्टि से तो लीला यह है कि रामजी जानकी जी की शुद्धि प्रमाणित कराना चाहते हैं मर्यादा की स्थापना के लिए लेकिन वस्तुतः रामजी जानते हैं कि जानकी जी तो भूदेवी के अंत में है वो यहाँ हैं ही नहीं भगवती वेदवती हैं जो रावण वध के लिए आई थी वो काम पूरा हो गया अब ये मेरे निकट आना चाहती तो क्योंकि इनकी तपस्या का प्रयोजन ही मेरी प्राप्ति है और मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत की प्रतिष्ठा करने का संकल्प किया है। जैसे नारियों में सतीत्व की महिमा है ऐसे ही पुरुष में एक पत्नी व्रत की बड़ी बारी नहीं एक पत्नी व्रत का पूर्ण सर्वोपरि पूर्ण है ऐसा शास्त्रों में लिखा है। महाभारत को उठाकर देखें, तो महाभारत के अश्वमेध पर्व में जहां सुधन्ना से युद्ध हुआ है अर्जुन का वहाँ सुरु सुधनवा कहते हैं कि हम अर्जुन के तीनों बाणों को काट डालेंगे और अर्जुन ने कहा कि मेरे तीनों बाण नष्ट हो गए तो मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा दोनों ओर भक्त हैं ठाकुर जी को दोनों की मर्यादा बचानी है क्रमशः अर्जुन के दो बाण काट डाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तपस्या रखी उस पर मैंने गायों की सेवा की है गोवर्धन धारण किया है मैंने अमुक अमुक कार्य किए हैं उस पुण्य के बल से मेरे मित्र अर्जुन का मनोरथ पूर्ण हो मैं अपने पुण्य को बाण पर स्थापित करता हूँ फिर भी काट दिया उसने बाण। जब तीसरा बाण रखा अर्जुन ने इधर अग्नि जल रही है दो बाण काट दिए तो तीसरा भी काट देगा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्णावतार के संपूर्ण पुण्यों का संकल्प कर चुका हूं अब मेरे पास कुछ शेष नहीं है इसलिए मैं अपने मित्र की रक्षा के लिए रामावतार में जो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया था उसका पुण्य मैं अर्पित कर रहा हूं मेरे एक पत्नी व्रत के पुण्य के प्रभाव से अर्जुन की प्रतिज्ञा सत्य हो सुरथ ने हसते हुए कहा भगवान आपने इस अवतार की पूरी ताकत लगा दी और रामावतार का सबसे बड़ा पुण्य भी दांव पर लगा दिया मेरे पास कोई बल नहीं है पर मेरे पास आपके चरणों की निष्काम भक्ति का बल है यदि मैंने तीसरा बाण भी नहीं काट दिया तो मैं आपका सच्चा दास नहीं जो क्षत्रियों को स्वर्ण लोग मिलने चाहिए वे लोक मुझे न मिले और महाराज जी उसने तीसरा बाण भी काट दिया पर कटे हुए तीसरे बाण के फलक ने उसका मस्तक काट दिया तो दोनों की बात रहेगी इधर इसकी बात रहेगी उधर उसकी भी बात रहेगी तो एक पत्नी व्रत इतना बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है प्रायः संसार के पुरुष पति यह आशा तो करते हैं कि मेरी स्वामिनी मेरी गृहिणी उत्तम कोटि की पतिव्रता हो सब ये आशा रखते हैं रखनी भी चाहिए लेकिन व्यक्तिगत अपने जीवन में इतनी सावधानी नहीं रख पाते हैं पत्नी पतिव्रता हो यह बहुत अच्छी होना ही चाहिए नारी को पतिव्रता होना चाहिए, पर पुरुष को भी एक पत्नी व्रत होना चाहिए सभी आदर्श गृहस्थाश्रम की कल्पना की जा सकती है सभी यह वाक्य चरितार्थ होगा निवृत्त राजस्थ गृह तपोवनम और ऐसे ही गृहस्थाश्रम को तपोवन कहा गया ऐसे ही गृहस्थ को जो गृहस्थ एक पत्नी व्रत है और जिसकी गृहिणी उत्तम कोटि की पतिव्रता है ऐसे ग्रहस्थ के लिए ही शास्त्रों में कहा गया धन्यो ग्रहस्थ आश्रम ऐसे ग्रहस्थ का आश्रम धन्य तो राम जी एक पत्नी व्रत की दीक्षा ले चुके हैं वे स्वर्ण सीता को निकट बिठाकर अपने यज्ञ की विधि संपादित करते हैं दूसरी क्षत्रिय कन्या को वे स्वीकार नहीं करते पत्नी के रूप में वे बला कैसे स्वीकार कर सकते थे इसलिए ठाकुर जी ने कहा तुम अग्नि से ही आई हो अग्नि में ही समाई हो फिर अग्नि में समा जाओ क्योंकि मैं इस अवतार में केवल मिथिलेश राज नंदिनी विदेह राज नंदिनी श्री जानकी को ही अपने अधिकृता प्राण वल्लभा के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ अन्य किसी को भी नहीं यद्यपि तुम तदरूपाही हो फिर भी उनसे भिन्न हो इसलिए सब प्रश्न उठा कि फिर आपका भक्तवांछा कल्प करू नाम कैसे सिद्ध होगा एक भत्ता की इच्छा को आपने पूर्ण नहीं किया तब सरकार ने आदेश दिया कि तुम मेरी कृष्णावतार की लीला संपन्न होने के पश्चात दक्षिण में आकाश पुत्री के रूप में पदमावती के रूप में भूमि से प्रकट होगी पुनः ये भी अयनुजा है भूमि से ही प्रकट हुई है और मैं श्रीनिवास के रूप में अवतीर्ण होकर के तुमसे ठाट से विवाह करूंगा और महाराज ऐसा वैसा विवाह नहीं किया है ठाकुर जी ने ससुर जी ने कहा तुमको कैसे अपनी बेटी का हाथ दे दें क्या है तुम्हारे पास वर्ग को अपनी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ती तब उसको कन्या मिलती है हम राजा हैं हमारे स्वरूपानुरूप बराक लेकर आना तो श्रीनिवास भगवान ने कुबेर जी से कर्जा लिया ब्याह के लिए बड़ी बरात होगी बड़ी व्यवस्था होगी ये पूरा वैकुंठ के रूप में सजेगा धन की बहुत जरूरत है कुबेर जी ने कर्ज दिया बोले तो कर्जदार तो हम रहेंगे मूल तो कभी चुकाएंगे नहीं ब्याज रोज चुका दिया करेंगे बोलो वृन्दावन बिहारी आज भी रोज कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं ठाकुर जी सरकारी खजाना भर रहे हैं ठाकुर जी लेकिन हमारी प्रार्थना है श्री वेंकटेश वाला जी के चरणों में श्री श्रीनिवास भगवान के चरणों में तो कुबेर जी का कर्ज तो आप चुका ही रहे हैं जिस गो माता ने आपको दूध पिलाया दूध से अभेक किया जिस गो माता की सेवा आपने कृष्णावतार में की और आज भी आपको यहाँ आने वाले लोग गोविंद गोविंद गोविंदा कहकर के पुकारते हैं? है? तो उन गो माता का कर्ज आप कब चुकाएंगे इसलिए यहाँ चातुर्माश है। ये तिरुमला में जो कुछ है यह गोमाता का कृपा प्रसाद है गोमाता की कृपा से यहाँ वैकुंठ प्रकट है गोमाता की कृपा से यहाँ श्रीनिवास प्रकट है दुग्ध से अवश्य गोमाता करती थी कथा आप सब जानते ही हैं। तो महाराज जी वो पद्मा वो जो वेदवती हैं वे ही पदमावती के रूप में प्रकट हुए हैं और भगवान ने विवाह किया है अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहते पुराण की वो ये है कि भगवान के इस श्रीनिवास के रूप में प्रकट होने का एक प्रयोजन क्या है ये राम जी ही श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए हैं और क्यूँकी राधी ने ही उनको कहा था उन्हीं से विवाह के लिए अवतार लेना पड़ा तो वहां महाराज जी एक विशेष बात लिखी है कि भगवान के कलिकाल में इस वेंकटाद्री पर्वत पर श्री निवास भगवान के रूप में प्रकट होने का एक प्रयोजन यह भी है कि भगवान जानते हैं कलिकाल में जीव इस प्रकार का तीव्र साधन नहीं कर पाएंगे कि वे मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर सके किंतु जो तिरुमला में आकर मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा उसे कलिकाल में भी प्रत्यक्ष रघुनाथ जी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए इसलिए श्रीनिवास भगवान का दर्शन करके तिरुपति बालाजी का दर्शन करके फिर ये बात अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि अब हमें भगवत साक्षात्कार का नहीं हुआ हमारे राम जी हमको मिल गए भगवान के दर्शन का फल क्या है बोले जो भगवान का दर्शन कर लेता है अथवा भगवान की करुणा भरी दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाती है वो जीव मुक्त हो जाता है किसी माता का स्तन पान नहीं करता जीवन में एक बार भी तिरुमला में आकर जो श्री तिरुपति बालाजी का मंगल में दर्शन कर लेगा उसे फिर किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा ऐसा पुराणों में लिखा है। एक बार दर्शन कर लो पुनः मातृ गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा साक्षात भगवान है ये प्रतीक नहीं है भगवान का ये स्वयं भगवान है इसलिए श्री शेष शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री श्रीभाष के मंगलाचरण में तिरुपति बालाजी वेंकटेश बालाजी का स्मरण किया है अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगार दिली ले श्रीवास्तव के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगार दिली दिनत विधूतरक्षक दीक्षे स्तिशि विदीपे ब्रह्मणी स्त्री निवासे ब्रह्मणि स्त्री निवासे भवतु मम परस्मिन् क्ति रूपा भवतु मम परस्मिन शेमुशी भक्ति रूपा ऐसे श्रीनिवास तिरुपति बालाजी में हमारी भक्ति हो इस अवतार में ठाकुर जी ने प्रेम किसको कहते हैं ये भी प्रमाणित किया एक बार भगवती महालक्ष्मी भगवान से रूप में ये मधुर लीलाएं हैं ये लीलाएं ठाकुर जी न करें तो हम लोग क्या कहेंगे और क्या सुनेंगे पर तो हम जीवों का मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा जीवों के कल्याण का ही तो एक साधन है लक्ष्मी जी ने कहा कि तो भगवान लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान भले ही परीक्षा के निमित्त ही सही पर भृगु जी ने आपके वक्षस्थल में जो लात मारी है वो आपका अपमान मुझे बहुत पीड़ा देता है आप ब्राह्मणों की जय जयकार करते हो ब्राह्मणों को देखो क्या हालत है आप ब्रह्मण देव हो और आपकी छाती पर बिना अपराध के पाद प्रहार किया मैं अपनी सखियों में जब होती हूँ तो ब्रह्माणी रुद्राणी ये सब हमको चिढ़ाती हैं कि तुम्हारे पति तो बड़े सौम्य हैं। घर में घुस के भी कोई लात भूसा चला जाए तो भी कुछ नहीं बोलते व्यंग करती है हमारे ऊपर हमको बड़ा उस समय कष्ट होता आप दंड दीजिए लक्ष्मी जी ने तो दंड दिया बोले तो आज से मैं तुम लोगों पर नाराज रहूंगी दरिद्र हो जाओ ृघु जी ने कहा हम ऐसा ज्योतिष का ग्रंथ बनावेंगे कि जिस ब्राह्मण को उस विद्या का ज्ञान होगा बिना चाहे उसके चरणों में तुम्हें आना पड़ेगा वो दरिद्र नहीं रहेगा भ्रगु महाराज बड़ा विलक्षण ग्रंथ है लक्ष्मी जी तपस्या करने भगवान ने भगवान से कहा कि तुम अपने अपमान का बदला भृगु जी से लो भगवान ने कहिए संभव नहीं है संभव नहीं है तो मैं जा रही हूँ आपकी इच्छा लक्ष्मी जी कोपुर आ गई महाराष्ट्र में तपस्या करने के लिए उसी समय की बात है जब भगवान वैकुंठ से श्रीनिवास के रूप में आए लक्ष्मी जी वहाँ आ गए स्वतः कृष्ण नारायण में भेद नहीं है वही श्री नारायण है वही श्री राम है वही श्री कृष्ण है जब इनमें भेद नहीं तो उनकी शक्तियों में भेद नहीं भगवान ने श्रीनिवास के रूप में प्रकट होकर आकाश राज पुत्री पद्मावती से विवाह कर लिया बड़ी भारी बारात निकली महाराज देवता सब बारात में सम्मिलित हुए बड़ा भारी वैभव प्रकट हुआ भगवान का श्री नारद जी बरात में सम्मिलित होके उत्सव देख के और सीधे कोल्हापुर पहुंचे लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी कहा से आ रहे हैं बोले ब्याह की दावत नीन के आ रहे हैं भंडारा पा आ रहे हैं तो साधु महात्मा तो शादी विवाह का अन्न खाते नहीं है अरे बोले सबके शादी ब्याह का नहीं है भगवान का विवाह का उत्सव हो और भगत लोग भगवान के विवाह में प्रसाद मिले तो कैसे होगा उसका विवाह तो कौन से भगवान का भगवान श्रीनिवास वैकुंठ नाथ का विवाह तो मैं हूँ बोले आप बनी रहो आप तपस्या करती रहो उनका तो ब्याह हो गया कहाँ हुआ वेंकटाचल पर्वत पर वे श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए और आकाशराज की पुत्री पद्मावती के साथ उन्होंने विवाह कर लिया देवता सब बारात में गए थे हम भी गए थे बरात में अब तो लक्ष्मी जी को चढ़ गई क्या दूसरा विवाह करने के पहले हमसे पूछा तक नहीं तपस्या कर रही तो करो तपस्या लक्ष्मी जी ने गरुड़ जी का आवाहन किया गरुड़ी आ गए बहुत तो ध्यान से सुने ये वेंकटाचल पर्वत ही साक्षात गरुड़ जी है ये गरुड़ स्वरूप है और गरुड़ जी की पीठ पर भगवान विराजमान ये पर्वत ही गरुड़ रूप ही गरुड़ साक्षात भगवान का स्वरूप है पक्षी राज गरुड़ उनके पंखों से सामवेद की ऋचाए प्रकट होती हैं। भगवती महालक्ष्मी ने जैसे ही गरुड़ जी का आवाहन किया पराम्बा भगवती का स्मरण करते ही गरुड़ जी प्रकट हो गए और गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर लक्ष्मी जी ने कोलापुर से तिरुमला की यात्रा वेंकटाचल की यात्रा की लक्ष्मी जी के क्रुद्ध होने से धरती ढगमगाने लगी समुद्रों में ज्वार उठने लग गया आकाश के तारे टूट टूट कर गिरने लगे दिशाओं में बिना लगाए आग लगने लग गई हाहाकार मच गया आंधी तूफान आने लग गया लक्ष्मी जी का कोप है सबको आश्चर्य हुआ कि ये देवी उत्पात कैसे हुआ सरकार ने पद्मावती जी से कहा कि देखो तुम्हारी जेसी आ रही है गुस्सा में है। कोई गुस्सा में हो तो सामने वाले को ठंडा रहना चाहिए एक व्यक्ति गुस्सा में है दूसरा व्यक्ति फिर गुस्सा करे तो समाधान नहीं होगा बिगड़ जाएगी बात तो मैं चुप रहूंगा मौन रहूंगा चुपचाप रहूंगा तुम भी चुप रहना कुछ बोलना नहीं अब तो बोलते बोलते अंत में उनका गुस्सा उतर जाएगा ठंडा हो जाएगा समाधान हो जाएगा पदमावती जी ने कहा जो आ गया भगवती महालक्ष्मी गरुड़ से उतरी और जैसे ही गरुड़ से उतरी ठाकुर जी को डांटना शुरू किया ठाकुर जी चुप साक्षात भगवान श्रीनिवास विग्रह रूप हो गए ये तिरुपति बालाजी के रूप में डांटते रहो लक्ष्मी जी ने डांटा हमसे पूछ तो लेते हैं। क्यों नहीं पूछा अरे तुम्हारे उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं फिर पद्मावती से पूछा कि इनसे विवाह के पहले पूछ तो लेती कि एकाद विवाह हो चुका है कि नहीं बिना जानकारी के विवाह क्यों किया पद्मावती जी इतनी संकुचित हुई कि वे भगवान के इशारे इशारा करने पर भगवान के दाहिने वक्षस्थल में प्रतिष्ठित हो गई, विलीन हो गई भगवान ने, पद्मावती जी अब लक्ष्मी जी को पता चल गया ये सब ठाकुर जी की लीला है लक्ष्मी जी को भगवान ने दाहिनी और वक्षस्थल में आश्रय दिया यहाँ बालाजी के दाहिनी और लक्ष्मी जी हैं, बाई और पदमावती जी हैं। है श्रृंगार में ंग में और भगवान ने यहाँ पद्मावती जी का नीचे यहाँ दर्शन करके पद्मावती जी का दर्शन करना चाहिए और कोलापुर में जाकर भगवती महालक्ष्मी का दर्शन करना चाहिए तब वेंकटाचल की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है यहाँ के बाद वहां दर्शन करना भी जरूरी है कोलापुर में भगवती महालक्ष्मी ठाकुर जी विग्रह रूप में ये किसी मूर्तिकार के गढ़े हुए नहीं है ये पाषाण नहीं है स्वयं श्रीनिवास भगवान श्री राम जी जो वेदवती पद्मावती से विवाह के लिए उनके मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रकट हुए थे वे भगवान इस रूप में प्रकट हो गए महाराजी श्रीनिवास रूप में जिभुज हैं भगवान विवाह करते समय पर ठाकुर जी फिर चतुर्भुज हो गए अपने ऐश्वर्य स्वरूप को ठाकुर जी ने विवाह के समय और भगवान का एक बायां करकंज ऐसे है श्रीनिवास भगवान का उसका एक भाव तो यह है कि अरे जीव जब तक तू इन चरणों की शरण नहीं होगा तब तक तुझे अभय मिलने वाला नहीं इन चरणों की शरण हो जाए मेरे चरणों की ओर देख ऐसे आते हैं ना भगवान का चरणों की शरण हो जाए देखो यहाँ एक हाथ ऐसे भगवान का ऊपर भी है एक में अभय मुद्रा है और एक हाथ भगवान का घुटने पर है ऐसा है जैसे घुटने पर हो इन चरणों की शरण हो जाएगा तो अभय हो जाएगा फिर तुझे भव सागर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं भगवान घुटने पर इशारा कर रहे हैं, अराध अथाह अपार जो भव सागर है वो तेरे लिए घोटू घोटू हो जाएगा जैसे घोटू घोटू पानी में लोग ऐसे उतर जाते हैं तू तो सहज ही भव सागर से पार उतर जाएगा और भगवान इस प्रकार की उंगली भी भगवान किए हुए है भगवान ऐसी उंगली किए में अभय मुद्रा है जीव हो जाए और विनोद में एक बात और भी कह देते हैं महान भाव लोग कुछ श्री गोपालाचार्य जी महाराज विनोद में कहते थे ठाकुर जी दो उंगली उठाए हैं भैया देखो दो ब्याह झगड़े की जड़ है दो ब्याह किया तो कितना झगड़ा हुआ हमको विग्रह बनना पड़ा पद्मावती को विलीन होना पड़ा लक्ष्मी जी को फिर कोल्हापुर जाना पड़ा इसलिए एक पत्नी व्रत ही रहो एक ही ब्याह करो ये भी भगवान मानव संदेश दे रहे हैं बोलो श्री तिरुपति बालाजी महाराज की दास को एक बार तो दर्शन का सौभाग्य मिला था संभव था एक 2003 में दो 2003 में भगवान के दर्शन का अवसर मिला था और उसके बाद अब ठाकुर जी ने कृपा की है अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराया है यहाँ का तो प्रत्येक कण कण बालाजी का ही स्वरूप है इसलिए जहाँ कहीं नजर जाए सब बालाजी ही हैं मंदिर के शिखर का दर्शन हो गया तो बालाजी का दर्शन हो गया बोलो श्री तिरुपति बालाजी महाराज की ऐसे तिरुमला में भूवई कुंठ में और चातुर्मा के अवसर पर हम लोगों को सत्संग मिल रहा है निश्चित हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं और इन पवित्र स्थलों पर जो अनुष्ठान हो रहे हैं वे अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाएंगे उन अनुष्ठानों का दिव्याति दिव्य प्रभाव भारतवर्ष की धरा पर व्याप्त तो होगा गो उपासना का भाव जनमानस में जागृत होगा गो सेवा का भाव जागृत होगा और गो सेवा के माध्यम से गो संवर्धन के माध्यम से गोवंश का संरक्षण भी होगा और श्री ठाकुर जी की कृपा से श्रीनिवास भगवान की कृपा से आज प्रार्थना भी दास ने उनके चरणों में की कि प्रभु आप ग्वारी गोपाल हैं गोविंद हैं तो आपके गाय की रक्त की बूंदें इस भारत की धरती पर क्यों गिर रही है आप कृपा करके ऐसी कृपा कीजिए हम सब भगवान श्रीनिवास तिरुपति बालाजी के चरणों में प्रणत होकर प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो और भारतवर्ष के शासकों का प्रधान राजधर्म गो संवर्धन और गो संरक्षण बने ऐसी प्रार्थना शासक और प्रजा दोनों के मन में वो उपासना का भाव जागृत हो यही इस अनुष्ठान का प्रयोजन है और क्या प्रयोजन है क्योंकि विश्व कल्याण भी तभी संभव होगा जब गोवंश सुखी होगा धर्म की रक्षा भी तभी संभव होगी जब गोवंश सुखी होगा वेद की ब्राह्मणों की सतीत्व की रक्षा भी तभी होगी जब गोवंश का संरक्षण संवर्धन सुनिश्चित होगा गोवंश सुखी होगा गोवंश निर्भय होगा महाराज जी भारत के आस्तिक संप्रदाय संतों की पवित्र परंपराएं भी तभी बचेंगी जब गोवंश बचेगा नहीं आज नाम मात्र की परंपराएं उनका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं क्या अपने मूल स्वरूप में सभी परंपराएं हैं क्या हमारा जो सैकड़ों वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने जो परंपराएं निश्चित की थी जो मर्यादाएं निश्चित निश्चित की थी जो स्वरूप निश्चित किया था क्या उसका एक अंश भी हमारे में है क्या संप्रदाय के चिन्ह मात्र वेशभूषा मात्र हमारी पहचान बन करके रह गई उन आचार्यों के सिद्धांतों को हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं उनको हम अपना जीवन नहीं बना पा रहे हैं तो ये सब तभी होगा जब भारतवर्ष की धरा गोवध के कलंक से मुक्त होगी आज हिंदू सभ्यता जो इस धरती की अनाद मानव सभ्यता है इस पृथ्वी की अनाद मानव सभ्यता आज सबसे अधिक विखंडन के कगार पर खड़ी है टुकड़े टुकड़े में बढ़ती चली जा रही है कई बार महाराज जी हमारे मन में ये आशंका और ये भय व्याप्त तो हो जाता है कि कहीं ऐसा दुर्भाग्य का दिन इस देश को न देखना पड़ जाए कि ये जो राजनैतिक लोग अपनी कुर्सी के स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज को बांटते चले जा रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि हिंदुओं में सवर्ण असवर्ण का एक बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हो जाए कई बार ऐसा लगता है और हिंदू समाज को विखंडन से बचाने वाली यदि कोई एक शक्ति है वह पूज्या गोमाता है बिखरे हुए समाज को एक जुट करने की सामर्थ्य गाय में द्वेश भय और घृणा से मुक्त प्रेम साम्राज्य की स्थापना करने का सामर्थ्य यदि किसी प्राणी में है यदि किसी ईश्वरीय प्राणी में है तो वह एकमात्र गाय है गाय द्वेश घृणा और भय से मुक्त वातावरण का निर्माण करके संपूर्ण मानव जाति को प्रेम के सूत्र में बांध सकती है क्योंकि गाय कोई आकृति विशेष ही नहीं है गाय मूर्ति मंत्र परमात्मा का प्रेम है प्रेम ही पुंजीभूत होकर के गाय के रूप में प्रकट है बोलो भक्त वत्सल भगवान की अब हम पुराण का वाचन आरंभ करते हैं क्योंकि त्रुपति बालाजी की तो थोड़ी चर्चा हो गई और अब शेष चर्चाएं हम आज कथा का प्रथम दिवस है इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज ठीक तीन बजे से साढ़े तीन बजे तक आधा घंटे पूज्य श्री पत्मेड़ा महाराज जी का मंगल में आशीर्वाद हम सबको सुलभ होगा और प्रसारण के माध्यम से पूरे विश्व को भी सुलभ होगा शिव वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण રાયણ નારાયણ परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है वही कल्याणकारी कहा गया है आरंभ में अपने विद्यार्थी जीवन में प्रायः अष्टमी वाली तिथि को अष्टमी वाले दिन हम दुर्गा सप्तती का पाठ किया करते और हमारे महाराज जी पूज्य भक्तमाली जी में यह अभ्यास था वो कभी रोकते नहीं थे क्योंकि उनमें ऐसी कट्टरता नहीं थी कि वो ये कहें कि अमुक की पूजा मत करो अमुक की पूजा मत करो ऐसी कट्टरता महाराज जी में नहीं तो प्रायः प्रत्येक अष्टमी को महीने में दो बार हम दुर्गा पाठ किया करते और श्रावण मास आता तो शंकर जी का उत्सव चलता सहस्त्रार्चन बिल्व पत्र का और महाराज जी उसमें भी उपस्थित होकर हम बालकों का उत्साह वर्धन किया करते थे भाद्र शुक्ल चतुर्थी गणपति चतुर्थी आवे तो हम गणेश जी का विद्यार्थियों के साथ गणपति चतुर्थ शीर्ष के पाठ दुर्वा से लड्डू से सहस्त्रार्चन महाराज जी उसमें भी उपस्थित हुआ करते थे तो खूब उत्साह बढ़ाते थे ये नहीं कहते थे कह रहे यद्यपि जहाँ रहते थे वहां लोग कुछ कहने वाले तो स्वतंत्र हैं कुछ कहते भी थे लेकिन महाराज जी कहते नहीं तुम्हारा मन में भाव है तो करो अवश्य करो तो एक दिन महाराज जी बोले कि पंडित जी तुम दुर्गा सप्शती का पाठ बहुत बरसों से कर रहे हो लेकिन तुमने इसको गुरुमुख नहीं किया भले ही पांच श्लोक ही सही पर विधिवत ग्रंथ का पूजन करके गुरुजनों से सुन लो तब पाठ करो तो उसका महत्व ज्यादा होगा तो हमने कहा महाराज जी आप पढ़ा दीजिए महाराज जी बोले धर्मसंघ वाले गुरुजी से पढ़ो तो हम गुरुजी के पास गए गुरुजी को बताया गुरुजी बोले मुहूर्त देखना पड़ेगा गुरुजी ने पंचांग देखा और हमको मुहूर्त बता दिया कि अमुक दिन आ जाना एक सांस में आठ श्लोक बोल जाते गुरुजी अब फिर आठ श्लोक हम दोहरा देते इस तरह से उन्होंने एक दिन में ही दुर्गा सरस्वती गुरुमुख कराए उसके पहले पाठ में कोई विशेष अनुभूति तो आप क्या कहें मंच की बात नहीं है लेकिन महाराज जी के आदेश से जब गुरु जी से पढ़ने के बाद कई ऐसी अनुभूतियां हुई जो प्रकाश के योग्य नहीं हुई मंच पर प्रकाश के योग्य नहीं है इससे एक बात समझ में आई कि पूज्य गुरुदेव ने यह प्रेरणा दे दी कि कोई भी ग्रंथ गुरुमुख अवश्य होना चाहिए पूरा न पढ़ सको तो पाँच दस श्लोक ही पढ़ लो पर उससे एक आश्चर्य की मर्यादा बनी रहती है भागवत कथा कहने जा रहे थे तो महाराज जी ने पाँच सात श्लोक भागवत जी के पढ़ा दिए हमें कुछ पढ़े थे भागवत जी पांच सात श्लोक उच्चारण कर दिए बोले जाओ जयपुर में पहली कथा कही वाल्मीकि रामायण कहना चाहते थे तो पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक हमको श्रीमद वाल्मीकि का मंगलाचरण और उसकी मुख्य मुख्य बात हमको एक घंटे पढ़ाई और आशीर्वाद दिया कि जाओ प्रेम से वाल्मीकि रामायण की कथा करो ऐसे ही महाभारत कथा के पूर्व पूज्य पाठ श्री रमन रीति वाली महाराज जी ने मुहूर्त देखकर कर विधि पूर्वक हमको महाभारत के पांच श्लोक पढ़ाए और उन्होंने आशीर्वाद दिया उनके आशीर्वाद की महिमा से ही हम इतने विशाल ग्रंथ को एक महीने के प्रवचन में कह सके तो दास के मन में यह था कि विष्णु पुराण का मूल पारायण तो हमने कर ही लिया है पर एक मर्यादा शास्त्र की और परंपरा की मर्यादा की रक्षा के लिए हमको विष्णु पुराण भी कुछ दस पाँच श्लोक पढ़ लेने चाहिए जस्तता बहुत अधिक थी पर पूज्य बाबा ठाकुर दास जी के उत्सव को सम्पन्न करके हम रमण रेती गए और महाराज जी ने कृपा पूर्वक हमें पांच श्लोक विष्णु पुराण के व्याख्यान सहित पढ़ाए तो उनकी कृपा से ये ग्रंथ भी गुरुमुख हुआ हम उनके मंगलमय चरणों में प्रणाम करते हैं और इसके बाद अब आरंभ कर रहे हैं श्री सुक उवाच श्री सूत उवाच ओम पराशरम मुनिवरम कृत पौर्वान्ह मैत्रेय परिप प्रच विष्णु पुराण में स्कंद नहीं है विष्णु पुराण में स्कंद की जगह अंश है इस समय विष्णु पुराण के प्रथम अंश का निरूपण किया जा रहा है श्रीमद् भागवत में जैसे व्यासी ने जन्माद्यतः कहकर के मंगलाचरण प्रस्तुत किया ऐसे प्रथक मंगलाचरण विष्णु पुराण में नहीं है विष्णु पुराण में प्रणव जो संपूर्ण वेदों का मूल है प्रणव सर्व वेदेश शब्दे पौरुषम नृषु वेदों का मूल प्रणव है और उस प्रणव का उच्चारण करके भगवान पराशर ने भगवान व्यास ने विष्णु पुराण का मंगलाचरण का ओम एकाक्षरी मंगलाचरण है ओम पराशरम मुनिवर क्रतपौर्वाक्रिय मै प्रेय प्रणीपत्य मुनिश्रेष्ठ महर्षि पराशर आपने पूर्वान्य कालीन कृत्यों का संपादन कर चुके हैं प्रातः कालीन ब्रह्मवेला में संध्या स्नान सर्पण संध्या अग्निहोत्र देवार मध्यान्न संध्या ये सब उनके द्वारा संपन्न हो चुकी है अब वो अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर के विराजमान हैं उसी समय उनके प्रिय शिष्य महर्षि मैत्रेय ने जाकर अपने गुरुदेव महर्षि पराशर जी के चरणों में प्रणाम किया वंदन किया और परिपप्रच्छ केवल पप्रच्छ नहीं परिपप्रच्छ अनुचित तरीके से पूछने वाले व्यक्ति के के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए पूछने के भी एक पद्धति होती है आपको किसी महापुरुष के निकट जाकर कुछ जिज्ञासा करनी है वो हाथ में माला लिए हैं, जब कर रहे हैं संध्या कर रहे हैं अथवा का पारायण कर रहे हैं अथवा किसी कार्य में व्यस्त हैं, और आप छाती पर चढ़े पहुंच जाओ बोले महाराज अमुक प्रश्न का उत्तर दे दो तो वो अमरयादा है गुरु जी का नित्य कर्म संपन्न हो गया अब वो शांत चित्त से आनंद पूर्वक बैठे है तुरत नहीं पूछा परिप्रच पहले सांग प्रणाम किया फिर धीरे धीरे चरण दबाए हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे तब उन्होंने कहा वत्स मैत्री लगता है तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है कुछ सुनना चाहते हो क्या हाँ भगवान सद विधि प्रिपाते परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्यंत ज्ञानम ज्ञान कुछ पूछना हो तो पहले सबसे न पूछे प्रणम्य से ही पूछे हर व्यक्ति से भी नहीं पूछना चाहिए किससे पूछा जा सक पूछा जाने योग्य जो हो उसी से पूछना चाहिए अयोग्य से नहीं पूछना चाहिए लौकिक बात भी लौकिक विषयों में जो योग्य हों उनसे पूछना चाहिए फिर अलौकिक आध्यात्मिक बात तो जैसे तैसे व्यक्ति से पूछनी ही नहीं चाहिए अधिकारी से पूछना चाहिए और नारायण अधिकारी को ही बताना चाहिए जो पूछने योग्य नहीं है उससे पूछना नहीं चाहिए और जो बताने योग्य नहीं है समझाने योग्य नहीं है उसको समझाना भी नहीं चाहिए उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांत पानी बरस रहा था मारा जी बहुत जोर ओले पड़ गए बंदर बेचारे ठिठुर रहे थे देखा होगा कुछ पक्षी वो तिनके से बड़ा बढ़िया घोंसला बनाते हैं पे आंधी तूफान किसी का प्रभाव नहीं होता तिनका से बुन बुन कर बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वो पक्षी उसमें सुरक्षित थे उन पक्षियों ने बंदरों से कहा कि देखो हमारे तो आकार भी छोटा है केवल चोच है और पंजे है तो और हमने इतना बढ़िया घोसला बना लिया इस विपत्ति से अपने को बचा लिया तुम कितने लंबे चौड़े हो तुम्हारे हाथ कह रहे हैं। बढ़िया तुम तो बना सकते हो अपने रहने के लिए मकान उसमें रह सकते हो तुमने अपना सुरक्षित रहने का आश्रय नहीं बनाया इसलिए आज तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है इतना सुनते ही वे बंदर नाराज हो गए बोले अच्छा अपने घोसले में बैठे हमको उपदेश करते है अभी देखो पानी रुकने दो भी बताते तुम्हारे उपदेश का फल तुमको भी देते है जैसे ही पानी रुका बंदर पेड़ पर चढ़ गए और सारे घोंसलों को उन्होंने नष्ट कर दिया उनके अंडों को भी समाप्त कर दिया पक्षी रो रहे थे तो उसी वृक्ष पर रहने वाले एक वृद्ध पक्षी ने कहा हमने पहले ही कहा था उपदेश के पात्र को ही उपदेश करना चाहिए उपदेशों ही मूर्खाणाम प्रकोप आए न शांत देख लो क्या हालत हुई इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मूरख हृदय जो गुरु सम नहीं नोगू मिलंती ने जगति सुधाई योग्य से पूछे और अधिकारी को बतावे अधिकारी में शास्त्र प्रकाशित होता है देने वाले को भी लाभ होता है ग्रहण करने वाला अपना कल्याण करके सबका कल्याण करता प्रकाशिते क्वापि पात्रे, पात्र में ज्ञान प्रकाशित होता है इसलिए महर्षि मैत्रेय उन्होंने प्रणाम किया और उनसे विधि पूर्वक पूछता वत्स मैत्रेय को सुनना चाहते बोले हाँ भगवन वेदाध्ययनम अभीतम अखिल गुरु धर्मशास्त्राणी सर्वाणी तथांगा यथाक्रम हे भगवं आपके चरणाश्रय में रहकर के मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है तो वेदांगों का भी हमने अधिगम आपके चरणों में बैठकर के किया वेद अंगी है और वेद के छह अंग हैं कौन कौन अंग हैं छह वेद के छंद पाद तु वेदस्ंद शास्त्र भगवान वेद के चरण है जैसे पैर के बिना गति संभव नहीं है गमन संभव नहीं है ऐसे ही छंद के बोध के बिना चाहे पुराण हो या वेद के मंत्र हो उनका उच्चारण संभव नहीं है छ के बिना गति नहीं इसलिए छंद शास्त्र को वेद के चरण वेद का चरण कहा गया हस्तऊ कल्पोथ पठे कल्प शास्त्र भगवान वेद के हाथ है कल्प शास्त्र में ही यज्ञ वेदिका कैसी बनावे यंत्रों का निर्माण कैसे करे देवताओं के सर्वतोभद्र भद्र, भद्र आदि मंडलों का निर्माण कैसे करे ये सबकी जो विधि है वो कल्प शास्त्र में है बिना कल्प शास्त्र के कर्मकांड संभव नहीं है और तो हाथ से ही होगा वो वेद भगवान का हाथ है कल्प शास्त्र छंद पादेद कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषा मयनम चक्षु ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं बिना ज्योतिष के विद्वान अंधा है ज्योतिष का ज्ञान भी जरूरी है निरुक्त शास्त्र भगवान के कान है वेद में किस शब्द का अर्थ क्या है वेद का व्याकरण लौकिक व्याकरण से कुछ भिन्न है तो वैदिक शब्दार्थ का अधिगम कराने वाला जो शास्त्र है उसको निरुक्त कहते हैं वो सूत्र है कान है जैसे कान के बिना श्रवण शक्ति के न्यक्ति बहरा होता है ऐसी निरुक्त शास्त्र के बिना विद्वान बहरा है वो समझे गई नहीं सुने गई नहीं कुछ भी शिक्षा घ्राणम तु वेदस् शिक्षा शास्त्र पांचवा अंग है वो वेद भगवान की नाशिका है मेरे जैसे बिना शिक्षा के वेद नाक शून्य है ऐसी बिना शिक्षा शास्त्र के बोध के व्यक्ति बिना नाक का है नाक का बड़ा महत्व है पूरे मुख में ये शोभा वर्धन करने वाला अंग नाक है नाक के बिना व्यक्ति नक्शा होता है इसका मतलब है शिक्षा शून्य व्यक्ति नक्शा है शिक्षा अलग अलग है छंद शास्त्र की शिक्षा अलग है व्याकरण शास्त्र में शिक्षा शास्त्र अलग है निरुक्त शास्त्र का शिक्षा शास्त्र अलग है ज्योतिष शास्त्र का शिक्षा शास्त्र अलग है याज्ञवल्प के द्वारा रचा हुआ वेद का शिक्षा शास्त्र अलग है तो ये संपूर्ण शास्त्रों का जो शिक्षा शास्त्र है वो वेद भगवान की नाशिका है और मुखम व्याकरणम स्मृतम व्याकरण शास्त्र भगवान वेद का मुक्त है जैसे मुख के बिना जबकि गूंगा है ऐसी बिना व्याकरण के सभी अंगों से के ज्ञान से संपन्न विद्वान भी व्याकरण ज्ञान से शून्य है तो वो गूंगा है कुछ बोल नहीं सकता और एक बात बताएं महाराज जी महाभाष्यकार पतंजलि जी ने तो कहा है मुखत्वात मुख्यम ये वेद भगवान का मुख है व्याकरण इसलिए यही मुख्य है यहाँ से खाना बंद कर दो। एकदम बंद ही कर दो खाना न कुछ खाओ न कुछ पियो तो थोड़े दिन बाद आंख देखना बंद कर देगी कान सुनना बंद कर देंगे हाथ हिलना ढुलना बंद कर देंगे पैरों की शक्ति भी जैसी आराम हो जाएगी खत्म हो जाएगी तो सब इंद्रियों को उन उन पदार्थों को देखने की भोगने की शक्ति देने वाली इंद्रिय व्याकरण प्रत्येक शास्त्र का उपकारक है व्याकरण के बोध के बिना किसी शास्त्र में गति संभव नहीं है इसलिए व्याकरण को मुख कहा हमारी प्रार्थना है विशेषकर वक्ताओं से प्रार्थना है आयु की परवाह छोड़कर भी ठीक से एक बार व्याकरण पढ़ लेनी चाहिए बहुत आवश्यक है तो हे भगवान मैंने छह अंगों के साथ वेद आपके चरणों में बैठकर पढ़ा है धर्म शास्त्रों का बोध हमने यथाक्रम आपसे प्राप्त किया है हे भगवान कितनी बढ़िया बात मैत्री जी कह रहे हैं समझने योग्य बात सत्प्रसादान मुनिश्रेस्त मुनिश्रेष्ठ मन ना दक्ष सर्वशास्त्रे प्रायशो ये हे गुरुदेव आपके चरणों की कृपा से जो हमारे प्रति विद्वेष की भावना रखने वाले विद्वान हैं ऐसे विद्वेशी विद्वान भी अब यह नहीं कह पाएंगे आपकी कृपा से कि आपके शिष्य ने शास्त्रों में श्रम नहीं किया है महाराज जी अनुकूल व्यक्ति योग्यता का आकलन नहीं करता है हमारी आपके प्रति श्रद्धा है प्रेम है आपसे तो आप जो कहोगे वही अच्छा लगेगा हमको तो। हम तो उसी की जय जयकार करेंगे अब मान लो हमारा प्रेम नहीं है श्रद्धा नहीं है तो अच्छी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी हमारी दृष्टि ही ऐसी रहेगी कि कोई एक छोटा सा छिद्र मिले तो सही वह हम इसको टोके वहाँ इसको हम लज्जित करें तो जो विपक्षी विद्वान होते हैं ये विपक्षी विद्वान ही सही योग्यता का आकलन करते हैं अनुकूल योग्यता का सही उनमें तो श्रद्धा होती वो तो सब चीज में जय जयकार पर मैत्री जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव अब जो विद्वेशी विपक्षी विद्वान हैं वे विद्वेशी विपक्षी विद्वान भी अब यह कदापि नहीं कह सकेंगे कि आपके इस शिष्य ने शास्त्रों में पर्याप्त श्रम नहीं किया मैने विपक्षी लोग भी हमारी योग्यता को स्वीकार करेंगे ये आपकी कृपा है इसलिए गुरुजी जी बड़ाई चेला की करें तो चेला प्रशंसनीय नहीं है गुरुजी के विरोधी और गुरुजी के चेला के भी विरोधी वो भी बड़ाई करेंगे नहीं भाई बात तो कुछ भी हो हमारा मेल नहीं मिलता तो चलो कोई बात नहीं लेकिन हाँ भाई क्या कहना विद्वान तो है महात्मा तो है ऐसा वो कहें उनका हृदय स्वीकार करे इसी को शिष्यता कहा गया है भगवंत यदि आप यह कहें कि जब तुमने छह अंगों के सहित वेदों का अध्ययन कर लिया है धर्मशास्त्र में भी श्रम कर लिया है और तुम्हारे विरोधी विद्वान भी तुम्हारे शास्त्र ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं तो अब फिर तुम्हारे मन में कौन सी जिज्ञासा अवशिष्ट रह रहेगी बाकी रहेगी जिसके समाधान के लिए तुम पुनः प्रश्न कर रहे हो कितने बड़े विद्वान को पूछने की क्या जरूरत धन्य मैत्रेय जी कह रहे हैं भगवान शिष्य का धर्म है वो कभी अपने शास्त्र ज्ञान से तृप्त न हो वो जीवन के अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बनकर के जिए, जिस दिन कोई व्यक्ति यह समझ लेगा कि हम तो अब सब शास्त्रों के पंडित हो गए हम तो सबको पढ़ा सकते हैं, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसी दिन से उसके शास्त्र ज्ञान का क्षण होना आरंभ हो जाएगा भगवान वेद कह रहे हैं यावत जीव मधीते विप्राह ब्राह्मण जब तक जिए तब तक विद्यार्थी बन करके जिए चाहे जितना व्यस्त हो रोज कुछ न कुछ पढ़े और अधिकारी महापुरुष मिले तो संकोच न करे बिना किसी संकोच के अपने मन के प्रश्न को उनके चरणों में रख करके समाधान भी प्राप्त करे अपने ज्ञान से कभी जिज्ञासु को संतुष्ट नहीं होना चाहिए तृप्त नहीं होना चाहिए इसलिए हे भगवान सब कुछ सुनने के बाद भी हमारी श्रवण की इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई है और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हो गई है इसलिए हे भगवान तो यथा जगत भूयच महाभाग भविष्यति यहां महर्षि मैत्रेय का संबोध महर्षि पराशर जी का संबोधन है धर्मज्ञ धर्मज्ञ माने क्या होता है धर्म को जानने वाले को धर्मज्ञ कहते धर्मन जानाती थी धर्मज्ञा जो धर्म को जानता हो उसको धर्मज्ञ कहेंगे धर्म क्या है रामो और विग्रहवान धर्म है भगवान मूर्तिमान धर्म है भगवान को जानने वाले को धर्म कहते हैं भगवत तत्व को ठीक से जिसने जान लिया है उसको धर्म कहते हैं धर्म का फल क्या है धर्म का फल क्या है आप लोग बता सकते हैं क्या धर्म का फल क्या है लोग कहेंगे सुख लौकिक पार लौकिक भोगों की प्राप्ति हो जाए ये धर्माचरण का फल नहीं हम लोग धर्माचरण करते इसलिए हैं धरती के सब सुख मिले और मरने के बाद स्वर्ग में सुख मिले यहाँ के भोगों से तृप्ति हुई नहीं तो स्वर्ग के पूर्णिमय भोग मांग ली किसी की प्रेरणा से धर्माचरण करने बैठते हैं, है तो प्राप्त प्राप्त, प्राप्त लक्ष्म संरक्षणाथम लोके सभायाम राजद्वारे राजजय लाभादि प्राप्त ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धनधान्य समृद्यर्थम अस्मजन्माे ये केचि विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादी सूचित संसूचित्रणंज यम तद् विनाश द्वारा एकादश स्थान सुभ फल प्राप्त से भी संतोष नहीं हुआ तो बोले सकल मन इ्सित संसिध्यर्थम एतज जपम पाठम होमादिका हंग करे करमी वा भाई ये धर्म का फल नहीं है इसलिए धर्म का फल है मोक्ष धर्म का फल क्या है इस संसार चक्र से छूट जाए यही धर्म का फल है देखिए हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोगों की समझ में फेर होने से हम लोगों का जीवन व्यर्थ जा रहा है हम लोग क्या समझते हैं पहले हम लोग अपनी समझ बता दें हम लोग समझते हैं धर्म का फल है अर्थ अर्थ माने प्रयोजन की सिद्धि मनोरखों की सिद्धि बढ़िया मकान बन जाए दुकान हो जाए बेटा बेटी पत्नी बहू अब सोना चांदी गाड़ी घोड़ा सब हो जाए ये अर्थ धर्म का फल है अर्थ की प्राप्ति चलो ठीक है मान लिया धर्म का फल अर्थ है अर्थ का फल क्या है बोले तो अर्थ का फल है काम काम माने कामनाओं की पूर्ति इच्छाओं की पूर्ति धनहीन व्यक्ति को चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता धनवान व्यक्ति सब कुछ कर सकता तो अर्थ का फल काम चलो मान लिया धर्म का फल अर्थ और अर्थ का फल काम अब हम पूछते हैं क्या काम का फल मोक्ष है कामना कामनाएं कामनाओं का फल मोक्ष नहीं है हमारी कुछ कामनाएं अवशिष्ट रह गई थी उन्हें कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें वर्तमान जन्म लेना पड़ा अब फिर कामनाएं पाल लेंगे कोष करके बटोर के रख लेंगे अब कुछ कुछ में कुछ कामनाएं तो रह जाएंगी बाकी तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए इस दुखमय संसार चक्र में फिर आना पड़ेगा परमात्मा किसी को संस्कृति के चक्र में नहीं ढकेलता हमारी कामनाओं ने ही हमको संसार चक्र में ढकेला है अभी सवा दो बज रहे हैं अभी कोई पक्का निश्चय कर ले तिरुमला में बैठ के, के आज से मैंने कामना कामना करना ही त्याग दिया संकल्प विकल्प को भेंट कर दिया बालाजी के चरणों में कामनाओं की ही भेंट चढ़ा दी बालाजी के चरणों में केवल वाणी से नहीं यहाँ से पक्का निश्चय कर ले तो कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है अभी सवा दो बजा है दो बज के पंद्रह मिनट हुए हैं सोलहवा मिनट भी नहीं लगने पाएगा आप मुक्त हो मृत्यु के अंतिम क्षण तक कोई कामना चित्त में शेष नहीं है उसी व्यक्ति का मोक्ष होता है। सद कामना भी रह जाएगी तो भी मोक्ष नहीं होगा गिराना पड़ेगा असत कामना तो गिराने वाले ही है कामना भी गिराने वाली है जी। खोजी जी के गुरु जी ने कह दिया था जब हमारा शरीर पूरा होगा तो अपने आप घड़ी घंट घड़ियाल बजने लग जाएंगे, शंख बजने लग जाएगा, आकाश से पुष्पों की कुछा होगी तो समझ लेना गुरुजी चले गए भगवान के धाम को और यदि ऐसा न हो तो समझ लेना कि मेरी गति में संदेह हमारा जी गुरुजी का शरीर पूरा हो गया सिद्ध महापुरुष है गुरु घड़ी घंट कुछ नहीं बजा अब गुरुजी तो महाराज ऐसी सभा में बैठकर घोषणा कर गए थे कि जब हम भगवत धाम जाएंगे तो घड़ी घंट झालर सब बजने लग जाएगा आकाश से फूलों की वर्षा होने लग जाएगी अब कुछ नहीं हुआ चर्चा का विषय बन गया गुरुजी जी कहाँ अटक गए इतने सिद्ध पुरुष उनके शिष्य खोजी जी महाराज गुरुजी ने नाम ही उनका रख दिया था खोजी तो खोजी जी से कहा कि खोज करो गुरुजी जी कहाँ अटक गए उन्होंने बहुत चिंतन किया गुरुजी तो जीवन मुक्त पुरुष थे भी अटक कहा गए विचार करते करते करते करते करते करते उन्होंने पूछा कि गुरुजी का शरीर शांत कहाँ हुआ तो महाराज जी एक चबूतरा था उसी पर गुरुजी जी पौधे थे आम के वृक्ष के नीचे तो खोजी जाकर जहाँ गुरुजी जी लेटे थे ना जिस जगह पर उस जगह पर वो लेट गए लेट के चिंतन करने लगे गुरुजी का भाव कहा गया हुआ कहां गया होगा तब तक, तक उन्हें उस आम के वृक्ष में एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा बहुत सुंदर आम अरे बोले हो ना हो शरीर छोड़ते छोड़ते गुरुजी ने आम को देख लिया तो उनके मन में ये भाव आया कि ठाकुर जी के बगीचे का पहला आम है ये ठाकुर जी को भोग लगाऊं। तो जब अब ये आम पक गया है जब तक ये ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा तब तक गुरु जी भगवत धाम नहीं जाएंगे। विचार की बात है महाराज तुरंत पेड़ पर चढ़कर के वो पका हुआ आम का फल लिया और जैसे ही उसका छिलका उतार के अमनिया करके ठाकुर जी के सामने जैसे ही पधराया महाराज जी अमनिया करते ही एक सूक्ष्म आत्मचेतन एक प्रकाश की किरण उसमें से निकली आम को भोग में धराते ही प्रकाश की किरण निकली और तत्काल आकाश में घड़ी घंट बजने लग गया मंदिर के घड़ी घंट बजने लग गए आकाश से पुष्पों की वर्षा हो गई तो गुरुजी का मन आम के फल में अटक गया था कि ठाकुर जी को भोग लगे अब कोई भावना खराब नहीं है भगवान को भोग लगाने की भावना थी लेकिन मन अटक गया तो जितनी देर के लिए अटक गया उतनी देर के लिए रुक गए भैया इस मन का अटकाव भटकाव अन्यत्र कहीं न हो श्री रघुनाथ जी के चरणों में सोलह आना नहीं बीस आना लग जाए इनको छोड़ के दूसरे की स्मृति न रह जाए पूर्ण निष्काम और ये पूर्ण निष्कामता भगवत भजन से ही आएगी राम भजन बिना विनयहीं की काल विहीन तरु कबू की जा मिनु संतोष काम तुनी तुनी तुनी तुनी तुनी तुनी तुनी। हर अवस्था में संतुष्ट रहना सीख लो और निष्काम भाव से भजन करो बस धीरे धीरे भजन की अग्नि में ही कामनाएं जल जाएंगी क्या करें हम लोगों की समझ में नहीं आता परमार्थ की कामना भी बंधन का मूल है जीव के कल्याण में तात्विक विघ्न है ये माया अब भगवान जो कराना चाहेंगे वो करा लेंगे इसलिए हम अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दें हे प्रभु हम आपकी वस्तु हैं आप एक गैया का पोषण कराओ चाहे एक तरुण का कराओ एक व्यक्ति को भोजन कराओ चाहे एक लाख को भोजन कराओ आपकी इच्छा बस मैं आपका हूँ आप जो चाहें इससे करवा लेंगे स्वयं संकल्प से स्वयं कामना से बचे तो ही चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी काम का फल मोक्ष नहीं, काम का कफल बंधन काम क्रोध मदलोभ सब नाथन नरक के पंस इन परिहरी जय भज तो महाराज जी काम का फल जब मोक्ष नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है भूल क्या है बहुत तो ध्यान से सुने धर्म का फल अर्थ नहीं है धर्मस्य से या धर्म का फल है मोक्ष इस दुखमय संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाना यही धर्म का फल है इसलिए महाराज जी धर्मज्ञ का है मोक्षज्ञ जीव संसार चक्र से कैसे छूटे इस विषय को जो ठीक से जानता हो उसको धर्मज्ञ कहते संसार से छूटने का उपाय जिसको ज्ञात हो चुका हो अर्थात जो स्वयं मुक्त तो हो चुका हो वो बताएगा तो धर्म का फल मोक्ष है तो अर्थ किस लिए है अर्थ धर्माचरण के लिए और भैया हॉस्पिटल खूब खुल रहे हैं विद्यालय खूब बन रहे हैं अनाथालय खूब बन रहे हैं दीन दुखी बेसारा लोगों के भरण पोषण आदि के परोपकारी कार्य भी बड़े पैमाने पर देश में हो रहे हैं और उनका निषेध नहीं है वो होने चाहिए अच्छी बात है बढ़िया बात है पर हम निवेदन कर रहे हैं परमार्थ के परोपकार के जितने भी कार्य हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट है गोवंश की सेवा सबसे श्रेष्ठ है गोवंश की सेवा इसलिए भैया आपके पास अर्थ है तो आप धर्माचरण में लगाओ और गो सेवा से बड़ा कोई दूसरा धर्माचरण नहीं है क्योंकि धर्माचरण बिना गाय के संभव ही नहीं है शास्त्रों का वेदादि शास्त्रों का कर्मकांड का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वो प्रयोगात्मक स्वरूप बिना गाय के होगा ही नहीं कुछ नहीं कर सकते आप हिंदू वैदिक सनातन धर्म के सोलह संस्कारों में कोई एक ऐसा संस्कार नहीं है जो बिना गाय के हो जाए देवताओं का अर्चन पितरों का अर्चन ऋषियों का अर्चन भगवान का अर्चन बिना गाय के बिना गव्य पदार्थों के संभव नहीं है आज मंदिर में ही एक महान भाव हमको बता रहे थे कि तिरुमला में पहले तो ये परंपरा रही है पांच सवत्ता स्वस्थ गाय भगवान के सामने जब पहुंचती थी तभी मंदिर में भगवान के कपाट खुलते थे मंगला में लेकिन अब शायद वो व्यवस्था नहीं है एक गाय जाती है महाराज जी बोले एक गाय जाती है तो वो महानुभाव कह रहे थे पांच गाय जाती ये तो ग्वालिया गोपाल है ही है। भगवान की सेवा भी बिना गाय के बिना गव्य पदार्थ के संभव नहीं है ईमानदारी से सरकार जो तिरुपति बालाजी महाराज की चढ़ोतरी को ले रही है और विकास के कार्यों में खर्च कर रही है वो राजस्व है ठाकुर जी चुका रहे हैं लेकिन महाराज जी हम आपको निवेदन करें श्री त्रुपति बालाजी की चड़ोत्री का दशांश भी दशांश ईमानदारी से ईमानदारी से दशांश भी यदि गोवंश की सेवा में व्यय किया जाए तो हम समझते हैं कि तिरुपति बालाजी की जो निजी गौशाला है वह भारतवर्ष वर्ष की एक अन्यतम गौशाला बन जाएगी और मंदिर की दशांश आय के साथ आने वाले यात्री भी इतनी सेवा करेंगे कि हमारे बालाजी राजा भी राज हैं जब इनके पिताजी 9 लाख गैया पाल सकते हैं तो ये ये क्या कमजोर है लाखों गोवंश का संरक्षण संवर्धन हो सकता है बस बात कितनी सी है इच्छा शक्ति होनी चाहिए इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही और लोग कुछ नहीं कर पाते सामर्थ्यवान होते हुए भी नहीं कर पाते तो महाराज जी अर्थ जो है वो धर्म के लिए धर्म का फल है मोक्ष भगवत प्राप्ति संसार चक्र से छूटना भगवान की प्राप्ति ये धर्म का फल है अर्थ जो है वो धर्माचरण के लिए है काम काम का स्वरूप क्या है बोले जीवन के निर्वाह के लिए जितनी इच्छाएं कामनाएं आवश्यक हैं, अपेक्षित हैं जरूरी हैं। उतने को ही हम अपने जीवन में प्रश्रय दें उससे अधिक को प्रश्रय न दें ये काम का स्वरूप है इसलिए जीवन का निर्वाह ये काम का स्वरूप है देखो धर्म नियंत्रित काम पुरुषार्थ है चार पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष काम एक पुरुषार्थ है धर्म नियंत्रित काम धर्म नियंत्रित है विरुद्ध काम भूतेशु कामोशी भरतर स्व धर्म से अविरुद्ध जो काम है भगवान कहते मैं ही हूं काम भगवान का स्वरूप है महाराज जी ये काम राम जी से मिला देता है काम मिलावे मिला मलु राशि कहते हैं काम मिलावे राम सो जो यह राखे जी दास मलुका यूं कहे यो मन आवे परती यदि तेरे मन में विश्वास है तू करके देख ले जीवन का निर्वाह ये काम का फल है अब एक और प्रश्न हुआ महाराज जी जब कामनाओं की पूर्ति काम का प्रयोजन है जीवन का निर्वाह तो एक और प्रश्न उठा वो प्रश्न ये उठा कि जीवन का फल क्या है धर्म का फल अर्थ है और अर्थ धर्म के लिए है काम का प्रयोजन है जीवन का निर्वाह तो जीवन का फल क्या है जीवन का फल बताना पड़ेगा बोले जीवन का फल है जीवस तत्व जिज्ञासा इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान को पाने की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए भगवान मिल जाए भगवत प्राप्ति की कामना उत्कट कामना प्रकट हो जाए यही जीने का फल है यही जीवन का फल है इसलिए हे भगवान आप धर्मज्ञ हैं आपके मुखारगंज से मैं सुनना चाहता हूं ये जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ आगे कैसे उत्पन्न होगा वर्तमान में जो जगत जिस रूप में दिखाई पड़ रहा है इसका स्वरूप क्या है भगवन इस संसार का उपादान कारण क्या है ये चराचर किससे उत्पन्न हुआ है यह पहले किस में लीन था और महाप्रलय के पश्चात ये में लीन हो जाएगा शे भगवन आप यह भी बताइए आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं उनका परिमाण क्या है यह आप कृपा करके बताइए समुद्र पर्वत देवता आदि की उत्पत्ति इनको भी आप कृपा करके बताइए इस पृथ्वी का अधिष्ठान क्या है सूर्य का परिमाण क्या है उनका आधार क्या है देवता आदि के वंश मनु मनमंत्र चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग प्रलय का स्वरूप ये सब आप कृपा करके बताइए और भगवान देवर्षि राजर्षियों के चरित्र और सांगोपांग धर्म को भी आप समझाइए हे भगवंत आपके पुत्र कृष्ण कृष्णद्वीपायन व्यासी ने ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के स्वरूपों का क्या निरूपण किया है वेद को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है यह भी आप कृपा करके बताइए हे भगवंत ये तो हमारे मुख्य प्रश्न है ही मैं अज्ञानी हूं कथनचित कोई कल्याण की बात मुझसे पूछने से बच गई हो रह गई हो तो वो भी कृपा करके आप हमको जरूर ही समझा दीजिए ना पृष्ठ न पृछता किन्तु तत्वन साधु ही आरत अधिकारी पावी कई बार ऐसा होता है कि अपने से बड़े उनमें इतनी करुणा होती है कि निकट वाले उनसे पूछ नहीं पाते बिना पूछे ही वे उन्हें बता देते हैं। तो भगवान कोई बात हम हमारे पूछने में रह गई हो पर हो हमारे कल्याण की बात तो आप कृपा करके हमको बताइए पराशर जी बड़े प्रसन्न हुए अब देखो चेला ने गुरु जी को कहा था धर्मज्ञ मैत्री जी ने पराशर जी को मैत्री जी ने पराशर जी को कहा धर्मज्ञ तो पराशर जी भी मैत्री जी को कह रहे हैं धर्मज्ञ इसका मतलब है कि धर्मज्ञ संबोधन करके जो तुम हमसे सुनना चाहते हो वो सब तुमको पहले से मालूम है क्योंकि तुम योग्यता में ज्ञान में मेरे जैसे ही हो मुझसे पृथक में मेरे ही समान हो पर हमें पता है तुम इन संसार के विमुख प्राणियों का प्रतिनिधित्व तो करते हुए पूछ रहे हो जिससे तुम कुछ पूछो और मैं कुछ कहूँ फिर हमारा तुम्हारा संवाद लोगों के कथन उपकथन का विषय बने कथन श्रवण का विषय बने और उससे जीवों का कल्याण हो इसलिए तुम पूछ रहे हो वस्तुता तुम भी धर्मज्ञ हो तुमने हमें बहुत पुराने इतिहास का स्मरण करा दिया एक समय की बात है मेरे पूज्य पिता भगवान वशिष्ठ जी महाराज भगवान वशिष्ठ जी ने कृपा करके जिसका वर्णन किया था उस प्रसंग को हम तुम्हें सुना रहे हैं ये वशिष्ठ जी पराशर जी के पितामह वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर सूर्यवंश के नरेश जिनका नाम कलमाश पाद हुआ आगे चलकर वे सूर्य वंश के श्रेष्ठ नरेश एक समय की बात है सूर्यवंश के श्रेष्ठ नरेश ने एक उपद्रवी आतताई असुर का वध कर दिया और उसके भाई को दयावश छोड़ दिया एक मार दिया थे तो बिना मारे ही मर जाएगा पर उस दुष्ट ने बदला लिया और उसने क्या किया राजा के रसोइये का अपहरण कर लिया और वशिष्ठ जी को निमंत्रित किया गया था उनके सामने जब भोजन परोसा गया तो महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह भोजन तो करने योग्य नहीं है इसमें तो मांस है नर मांस है अब ध्यान दें इस तरह की कथाओं को कहने सुनने बड़ा खतरा है लोग सीधे ही कहने लग जाते इसका मतलब पहले ऋषि मुनियों के मांस खाया जाता था इसलिए तो मांस परोसा गया पर आप बहुत ध्यान से सुने मांस भक्षण की परंपरा होती तो उसका समर्थन मिलता महर्षि के रोष करने का क्या प्रयोजन इसलिए उस असुर ने भोजन में ही मांस का मिश्रण कर दिया वस्तुतः वो अन्य ही था पर उसने माया से उसको मिश्रित कर दिया उसने और वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया के खाने योग्य पदार्थ तुमने अपने गुरु को अर्पित किया है मैं श्राप देता हूं तुम राक्षस हो जाओ बढ़िया हलवा पूरी कचौड़ी खीर मालपुआ सामने रखा है राक्षसों के खाने योग्य है राजा भी सामान्य नहीं था उसने समझ लिया आपने दिव्य दृष्टि से राजा ने कहा गुरुदेव आपने छोटे से अपराध का इतना कठोर दंड मुझे दिया जो नहीं देना चाहिए था इसमें मेरा दोष नहीं था असुर की माया थी मैं दूर दूर तक दोषी नहीं था पर आपने मुझे दंड दिया तो मैं भी तपस्वी तेजस्वी हूँ मैं भी क्षमा नहीं कर सकता ब्राह्मण होकर आपने क्षमा नहीं किया मैं क्षत्रिय होकर क्षमा कैसे कर दू तुरंत राजा ने हाथ में जल दिया गुरु को श्राफ देने के लिए उनकी पत्नी मदयंती ने कहा भगवान गुरुजी का अधिकार है शिष्य को साफ दें, ताड़न करें साफ दे दें आशीर्वाद दे दें सब गुरुजी का अधिकार है पर हम शिष्य हैं हमें अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए निर्भी विष्टम ही बुद्धिते रानी ने कहा निर्मिर विश्व ही बुझेते भोग प्रत्येक करता है आपका प्रारब्ध ऐसा होगा गुरुजी को दोष क्यों देते हैं पर गुरुजी को शिष्य दंड, दंड दे तो मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा और राजा ही धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण करेगा तो प्रजा में धर्म की स्थापना कैसे होगी इसलिए मेरी प्रार्थना है आप गुरु जी को साप लगे बोले जल हाथ में ले लिया क्या करें इसका बोले आप जानो क्या करें तो दसो दिशाएं त्राही त्राही करने लगी जहां जल छोड़ेगा वो दिशा ही भस्म हो जाएगी इतना तेजस्वी राजा तब राजा ने उस जल को अपने पैरों पर डाला उसके पैर तत्काल जल गए राजा का नाम कलमाश पाद हो गया वशिष्ठ जी के नेत्र भराए बोले इतना तेजस्वी था हमको जला सकता था ये लेकिन इसने नहीं जलाया बोले अब मुंह से तो निकल ही गया था बारह वर्ष तक के लिए तुम राक्षस भाव में रहोगे बाद में पुनः अपने स्वरूप में आ जाओगे यज्ञ करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओ आशीर्वाद भी दे दिया तो उस समय की बात है उस राजा कलमास पाद में जो राक्षस का आवेश हो गया था विश्वामित्र और वशिष्ठ का कलह उस काल में चल रहा था तो विश्वामित्र जी ने प्रेरित करके कलमास पाद के ही द्वारा वशिष्ठ जी के पुत्रों को भक्षण करवा दिया। वशिष्ठ जी बड़े दुखी हो गए कि मेरे तो अब कोई वंशधर संतान ही नहीं बची तो जिसका वंश ही मिट जाए उस उसके रहने में क्या लाभ है वशिष्ठ जी ने विचार किया की हिमालय में जाकर मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा बर्फ में गला दूंगा गंगा में कूद जाऊंगा अब जीवित नहीं रहू इतने दुखी हो गए बस इसी हिमालय की ओर जा रहे थे तो उनके कान में कुछ वेद की ऋचाए सुनाई पड़ी इतना विशुद्ध मंत्रोच्चारण कौन कर रहा है उन्होंने देखा दाए बाएं ऊपर नीचे कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा ध्वनि बड़ी मीठी वेद की ऋचाओं की आ रही है पीछे मुड़कर देखा तो एक तपस्विनी देवी पीछे पीछे चल रही है वो आसन प्रसवा थी उसके गर्भ से वेद की ध्वनि निकल रही थी ना विशुद्ध वेद मंत्र का उच्चारण गर्भगत जीव कर रहा है ये कौन है देवी तुम कौन हो उसने लज्जात करते हुए कहा भगवन मैं आपकी पुत्र हूं। आपके पुत्र महर्षि शक्ति को असुर खा गया और उन्हीं शक्ति का अंश मेरे उदर में है वही आपका पौत्र वेद पाठ कर रहा है। वशिष्ठ जी ने हिमालय में जाकर अपने प्राण विसर्जन करने का भाव त्याग दिया और उसी बालक ने जन्म लिया उसी का नाम हुआ महर्षि पराशर तो श्री पराशर जी महाराज कह रहे हैं कि विश्वामित्र प्रयुक्त रक्षसा भक्षिता पुरा, श्रुतस सात ततः क्रोधो मैत्रेय ममा हे मैत्रेय जब मुझे यह पता चला कि मेरे पिता महर्षि शक्ति को राक्षस खा गया तो मुझे बड़ा भारी क्रोध हुआ और मैंने राक्षसों को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ किया राक्षस यज्ञ किया उस यज्ञ में संकल्प किया कि के, के जितने राक्षस हैं वो आकर के इसमें जल जाए बड़े बड़े भयंकर राक्षस आकर यज्ञ कुंड में भस्म होने लग गए उस समय मेरे पितामह वशिष्ठ जी पधारे और उन्होंने कहा बेटा अलमत्यंत अलमत्यंतोपेना जहि जही ना नापराध्युष विहित ही हितक वत् क्रोध से तप का नाश हो जाता है ज्ञान का नाश हो जाता है। क्रोध करना अच्छा नहीं है तुम शांत तो हो जाओ एक राक्षस ने तुम्हारे पिता का भक्षण कर लिया और तुमने लाखों करोड़ों राक्षसों को जला दिया देखो पितु से बिहितम ही तुम्हारे पिता के शरीर की मृत्यु का विधान ही ऐसा था उसमें राक्षस को क्या दो ये है जी ज्ञान की दृष्टि शरीर की उत्पत्ति के साथ शरीरों के नष्ट होने का विधान भी पूर्व निश्चित है शरीर आया कैसे तो जाएगा कैसे भी पहले से निश्चित है कई बार लोकोत्तर महापुरुषों का शरीर भी दुर्घटना में शांत हो जाता है। किसी को कहते आसुर व्यामोह लीला असुर प्रकृति के लोग व्यामोह में पड़ जाते गए भजन करने से क्या फायदा है कथा कीर्तन से क्या फायदा है कितने बड़े महात्मा थे शरीर ऐसे छूट गया इसको कहते भगवान की आसुर व्यामोह लीला भगवान के भक्त तो जीते जी मुक्त हैं। शरीर किसी भी पद्धति से चला जाए वो पहले भी भगवान के निकट थे और इस उपाधि के नष्ट होने के बाद भी भगवान के ही निकट अधिकारी कृष्णदास जी का शरीर अष्ट के महान कवि बल्लभाचार्य जी के शिष्य अधिकारी कृष्णदास जी महाराज का शरीर कुआ में गिरने से चला गया सिन्ना जी में जतीपुरा में ठाकुर जी के लिए कुआं बनवाया था। तो कुआं बंधा हुआ था उसको देखने अधिकारी थे ना, तो वृद्ध थे छड़ी लेकर देखने गए थे कि ठीक से कुआं बांधा कि नहीं बांधा वो तो मसाला कच्चा था ईद कच्ची थी और तो आप अपना बेत लेकर आगे बढ़े वो उतना भाग ही कुए का गिर गया और वो चले गए मृत्यु हो गई खोजने पर भी उनका देह नहीं मिला द्वेश करने वाले लोगों ने यहां तक कहना आरंभ कर दिया कि कृष्णदास प्रेत तो हो गए तब ठाकुर जी के ग्वालिया को जो श्रीनाथ जी की गैया चराता था उसको अधिकारी जी ने दर्शन दिया और कहा कि हम कृष्ण बलराम के साथ गिरिराज में नित्य गोचारण जिला में सम्मिलित है गोसाई जी को हमारी दंडोद कहना जय श्री कृष्ण कहना और कहना कि वो ठाकुर जी की सेवा का कुछ द्रव्य एक मिट्टी के पात्र में गाड़ कर अमुक जगह रखा है उसको भगवान की सेवा में लगा देना या देना ये अनुभव कराया की भगवान के भक्त भग तो उनकी कभी अधोगति नहीं होती है। नवासुदेव भक्तान अशुभम विद्यते पे क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्यादि भयम् नहीं रोक इसलिए राक्षस खा गया तो इससे परासर शक्ति की सदगति में कोई संदेह हो गया ऐसा नहीं वो तो मुक्त थे वो चाहते तो दंड दे सकते थे वे चाहते तो अपने तपोवल ऐसी अपने देह की रक्षा कर सकते थे लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि इन महापुरुषों की देह के प्रति ममत्व तो बुद्धि होती ही नहीं है ये देह नष्ट हो रहा तो हो जाने में देह के प्रति अहमता हो और ममता हो तब तो इसके लिए वो अपनी तपस्या का अपने भजन का व्यय करें अहमता ही ममता ही नहीं रही तो हो जाए नष्ट तो हो जाए सामर्थ्यवान होते हुए तुम्हारे पिता ने दंड नहीं दिया अपने तप की रक्षा की अपने ज्ञान की रक्षा की पर बेटा तुमने दुर्लभ तेज को नष्ट कर दिया इसलिए बेटा एक वाक्य मेरा अच्छी प्रकार से समझ लो संचित मत से नमान मान गई यस तप सच्चै क्रोधो नास कर बढ़ा कितना सुंदर श्लोक है हम सबके लिए अमृत निगरी के समान है वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं बेटा दो चीजों को अर्जित करने में बहुत प्लेस उठाना पड़ता है बहुत कष्ट पूर्वक दो चीजों का संचय होता है एक तो यश और दूसरा तप महाराज यश कमाने में भी दिन रात एक करना पड़ता है तब लोग यशस्वी होते हैं बहुत सावधानी से जीना पड़ता है यश के लिए हाल बदनामी है जाए तो यश और तप ये दो चीजों का संग्रह बहुत क्लेश पूर्वक किया जाता है और अत्यंत क्लेश पूर्वक मनुष्य यश और तप का संग्रह करता है और इन दोनों संग्रहों को एक जन्म का संग्रह नहीं सैकड़ों जन्म के पुण्य से अर्जित यश और तप का संग्रह भी एक क्षण के क्रोध करने से नष्ट हो जाता है महाराज जी महाभारत में लिखा है देवयानी और शुक्राचार्य बाप बेटी का संवाद है महाभारत में लिखा है शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं एक हजार वर्षो तक लगातार अश्व करने वाला और क्रोध न करने वाला एक हजार वर्षों तक यशन धग्ञ करने वाला एक हजार वर्षों तक तप करने वाला कठोर से कठोर साधन करने वाला एक हजार वर्षों तक दान करने वाला साधक और कभी क्रोध न करने वाला साधक इन दोनों के पुण्य को तोला जाए तो क्रोध ना करने वाले का पुण्य एक हजार वर्ष के अश्वे यज्ञ का पुण्य एक हजार वर्षो तक दान का पुण्य और जितने पवित्र साधन है उनके अनुष्ठान का पुण्य एक और है और तो क्रोध ना करना एक और क्रोध ही चांडाल हैं और कोई दूसरा चाण्डाल नहीं है क्रोध ही चांदाल है एक पंडित जी गंगा जी नहाने गए एक माता जी झाड़ू लगा रही थी चांदाल एक झाड़ू का एक कंकड़ उछट के लग गया ब्राह्मण देवता को बिगड़ने लगे नाराज होने लगे उसने कहा भगवान मैंने जानकर नहीं किया धोखे से हो गया आपको लगता मैं अपवित्र हो गया तो फिर से स्नान कर लीजिए अब गलती हो गई क्षमा कर दीजिए वो जितना क्षमा याचना करती चली जाए विप्र देवता उतने ही उग्र होते ही चले जाए ज्यादा ही गाली गलत को उतर तो आए तब उस चांदाली ने क्या किया झाड़ू तो फेंकी पंडित जी का हाथ पकड़ लिया बोले चलो हमारे घर में रहो तुम अपने घर में नहीं रह सकते क्यों कैसे तुम मेरे पति हो अब इतना इतनी मजबूत थी वो उसने पकड़ लिया बिचारे पूरी ताकत लगा के भी छोड़ा नहीं पाए अब नहीं छोड़ूंगी घर ले चलूंगी तमाम लोग इकट्ठे हो गए करे भाई क्या करे इतने अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण के साथ ऐसा काम बोले न्याय राजा के दरबार में होगा राजा ने कहा भाई तुम क्या कर रही हो देवी ऐसा मत करो महाराज आप भी अन्याय का पक्ष ले रहे हैं ये मेरा पति है और आप मेरे घर नहीं जाने दे रहे हैं ये कौन सा न्याय है भारी देवी तुम क्या कह रही हो तो तेरा पति कैसे हो सकता है उसने कहा महाराज हमने महापुरुषों की वाणी से सुना है कि क्रोध ही चांडाल है तो ये क्रोध ही इनका ठंडा नहीं हो रहा है तो चांडालत तो इनमें प्रविष्ट हो गया तो मेरे घर तो रहना पड़ेगा इनको अब तो अपने घर में नहीं रह सकते राजा हंसने लग गया उसकी युक्ति पर और पंडित जी भी बिल्कुल ठंडे हो गए बोले हाँ समझ में आ गया क्रोध चांडाल है देवी पुण्य शिक्षा देवी आज से मैं क्रोध नहीं करूँगा क्रोध ही अब क्रोध व्रत सब व्रतों में उच्च व्रत है महापुरुषों के लक्षणों में पहला लक्षण है क्रोध शून्य विमन्य वहा क्रोध रही क्रोध आप थोड़े क्रोध की भी परिभाषा समझ लें गुरुजी पढ़ा रहे बेटा यहां उदात्त स्वर लगाओ और वो उदात्त की जगह अनुदात्त स्वर लगा दे रहा है विद्यार्थी गुरुजी कहते कहते हारी ऐसे बोलो हा में उदात्त लगाओ और वो हा नीचे कर देता है अनुदात्त कर देता है कई बार समझाया नहीं समझ में आया तो गुरुजी ने एक थप्पड़ उसके मुहरे पर जड़ दिया तो अन्योशी थी उदात्त के लिए अनुदात स्वर लगाता ठीक स्वर लगा अब एक थप्पड़ में उसको ज्ञान हो गया कि अब यदि द्वारा उदात्त को अनुदात्त लगाया तो दूसरा थप्पड़ फिर से पड़ जाएगा तो थप्पड़ के डर के मारे उस विद्यार्थी की भूल का परिमार्जन हो गया अब वो वेद की रिचा का शुद्ध स्वर लगाने लग गया तो ये क्रोध नहीं है यह गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य है ध्यान नहीं बहुत इस प्रकार से महापुरुष क्रोध नहीं करते पर कई बार क्रोध का अभिनय इसलिए करते हैं की निकटवर्ती क्या सुधार हो जाए पर यदि भीतर से क्रोध वे करें अभिनय न हो भीतर से क्रोध करें तो उनके भीतर की भी शांति छिन जाएगी समाप्त पूज्य श्री हनुमान प्रसाद कोदार जी सब में भगवान को देखते थे उनकी तीन बातें थी उनमें एक साथ सब में भगवान का दर्शन करना और गीता प्रेस जैसी बड़ी प्रेस का संचालन करते थे कई बार कर्मचारियों की अनियमितता पर कुछ रुष्ट होकर उनको उनके प्रति कठोरता भी दिखाते थे तो लोगों ने कहा महाराज व्यवहार में तो कई बार विषमता जैसी दिखती है आपके फिर भी आपकी आध्यात्मिक स्थिति प्रभावित क्यों नहीं होती है तब उन्होंने कहा मैं भीतर से क्रोध नहीं करता हूं। भीतर से तो यही समझ के रखता हूँ कि जिसके प्रति मुझे ये व्यवहार करना पड़ रहा है वो ही मेरे आराध्य ही हैं पर ये इस प्रकार की सेवा इसमें हमसे स्वीकार करना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी जिस प्रकार की सेवा स्वीकार करना चाहते हैं उस प्रकार की सेवा उन्हें समर्पित कर देता हूँ पर भीतर से ये समझता हूँ ये भगवान है और भीतर से क्रोध नहीं करता हूँ इसलिए मेरी चित्त की शांति ये बनी रहती है क्रोध न करना ये सबसे बड़ा वर्ग तो यश और तपस्या दोनों का नाश क्रोध कर देता है वर्ग व्यास स्वर्गापर्ग वर्ग व्यासे कारणम परमर्षया वर्जयंती सदा सदा क्रोधम तात्मा तदवशोभव स्वर्ग और मोक्ष दोनों को नष्ट कर देता है क्रोध स्वर्ग को भी नष्ट कर देता है और मोक्ष को भी क्रोध नष्ट कर देता है इसलिए बेटा तुम क्रोध का त्याग करो क्योंकि क्षमा सारा ही साधवा संत तो क्षमा सार होते हैं क्षमा ही उनके जीवन का सार सर्वस्त होता है अब तुम्हें प्रसन्न हो गया और मैंने कहा दादाजी मैंने अब क्रोध का त्याग कर दिया है यज्ञ को मैंने पूर्ण कर दिया और उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी महाराज वहाँ आ गए क्योंकि तो पुलस्तों के खानदान में तो सब राक्षस हुए पुलस्त जी महाराज आ गए और मेरे पितामा वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ दिया और महर्षि पुलह के ज्य जी महाराज जब आसन पर गिराज गए तो पिलस्त जी ने कहा मुझसे कहा बेटा तुम इतने सामर्थ्यवान हो कि तुम त्रिभुवन के राक्षसों का विनाश कर सकते थे लेकिन तुमने अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से दादाजी के कहने से हमारे खानदान को पूरी तरह समाप्त होने से बचा लिया तो इससे हम बहुत प्रसन्न है संततेर नमोदा क्रदेनाप यहा क्रोध पूर्वक तुमने हमारी संतति का उच्छेद नहीं किया हमारे वंश को बचा लिया इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वरदान देता हूं तुम्हारे मुख से एक पुराण प्रकट होगा और पुलस् जी के आशीर्वाद से मेरे मुखार विन्द से विष्णु पुराण का प्राकट्य हो रहा है बेटा मैत्रे मैं वो प्रपुराण तुमको सुना रहा हूँ जी ने कहा था कि तुम पुराण के वक्ता होंगे धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझोगे देवताओं का स्वरूप परमार्थ का स्वरूप तुम्हें ज्ञात हो जाएगा प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद तुम्हारी समझ में आ जाएगा बंधन और मोक्ष का कारण समझ में आ जाएगा और इतना ही नहीं तुम उस पुराण में जो कुछ कहोगे पुलस के नदुक्तम में सर्व वो सब कुछ सत्य ही होगा उसमें संदेह नहीं है तुम्हारे पुराण में कोई कल्पना वाली बात नहीं होगी सारी बातें सत्य होंगी मैंने जो कुछ कहा है वह अकाट्य सत्य समझना तो आज तुमने मुहूर्त में प्रश्न किया है इसलिए मेरे भीतर वह पुराण अवतरित हो गया उतर गया है पुराण मेरी बुद्धि में और अब मैं जिस क्रम से उतरा है उस क्रम से मैं तुम्हें सुना रहा हूं विष्णो सकाशादूतम जगत तत्व तत्तम स्थिति संयम करता सु जगतोस जगत जगत यह जगत विष्णु से उत्पन्न है उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में विन होगा इस बात को तुम मूल रूप में समझो और हम इसके आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। अभी पूज्य श्री महाराज जी तीन बज गए हैं महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को आज प्राप्त होगा जय जय श्री राधे के बंधन से बंधन से मुक्त हो मुक्त हो आपके आपके पवित्र प्रेम का पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत्य हो जाएं कृत कृत्य हो जाएं जय गो माता जय गोपाल भक्त बचल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त बचल प्रभु दीन दया जय भगवान विष्णु के इस अलौकिक धाम में भू वैकुंठ में उन्हीं की अहेतु की कृपा से भगवान की और भगवान के प्रियजनों की आराध्या पूजा वेद लक्षणा गोमाता तथा उसके वंश की महिमा को पुनर्प्रतिष्ठित करने के पवित्र संकल्प से आयोजित बालाजी बालाजी चातुर्मास गो मंगल, मंगल महोत्सव के अंतर्गत इस वेंगटाचल पर्वत में इस पर्वत के शिखर पर भगवान गुरूर जी के गोद में भगवान की गोद में पहली बार विष्णु पुराण की ऐसी कथा का संयोग यहां हुआ है जैसा पूज्य मलु पीठा ऋष्वर जी ने कहा कि हम पहली बार विष्णु पुराण की कथा कर रहे हैं संभवत्या वेंकटाचल पर्वत पर ये विष्णु कथा विशेष करके इस आस्थाना हॉल में पहली बारी हो रही होगी और इनके मूल में भगवती गो माता की करुणा गो माता की करुणा से ही भगवान का प्राकट्य हुआ है यहाँ पर और ये जो उनके वंश की रक्षा की बात है वह भी गो माता की कृपा से ही संभव है व्यासपीठ पे विराजे हुए पूज्य मनु पीठाधीश्वर जी और इस कथा का आज के साप्ताहिक कथा का सत्र सत्रा उद्घाटन करता पूज्य श्री वारा पीठाधीश्वर जी और हमारे यहां पर राजे हुए कथा के श्रोता के रूप में पूज्य गण विप्रगण गण धार्मिक आध्यात्मिक सज्जन श्रोता गो भक्त भाइयों बहनों और आज की इस कथा के मुख्य यजमान सभी को सादर स्मरण जय गोमाता जय गोपाल व्यासपीठ को वंदन करते हैं भगवान का शमन करते हैं गोमाता को प्रणाम करते हैं और आप सभी का सादर अभिनंदन करते हैं धर्म की व्याख्या व्यासपीठ से आज हमें श्रवण करने को प्राप्त हुई प्रारंभ में ही श्री व्यास जी के बुखार से हमने सुना कि ये संपूर्ण चातुर्मास अनुष्ठान जिसमें भगवान वेंकटेश्वर का भगवान श्रीनिवास का प्रतिदिन एक लाख आठ हजार तुलस जल से अर्चन हो रहा है प्रात काल सायकाल अन्य अन्य शास्त्रोक्त अनुष्ठान हो रहे हैं और चातुर्मास अवधि में जो कथाएं हो रही हैं इन सब का एक ही उद्देश्य है और वो है इस धरती पर वेदलक्षणा गोवंश का संरक्षण संपोषण समर्थन और गो महिमा का मनुष्य के हृदय में तथा मस्तिष्क में पुनर्जागरण इसी लक्ष्य से इस वेंकटाचल पर्वत पर संभवत्या यहाँ के इतिहास के, के अनुरूप पहली बार प्रथम बार केवल और केवल गोवंश के लिए समर्पित गोहित के लिए समर्पित ऐसा अनुष्ठान यहाँ हो रहा है और उस अनुष्ठान के अंतर्गत हमें स्वयं भगवान श्रीनिवास की महिमा और उनके स्वरूप उनकी अहेतु की कृपा इन सबको सुन के स्वीकार और समझने के लिए विष्णु पुराण की कथा का ये संयोग प्राप्त हुआ है प्रारंभ में ही सबसे पहले अक्रोध की बात आई है अद्भुत बात अक्रोध व्रत पृथ्वी का अद्वित्य वर्ग है पृथ्वी का यानी स्वर्ग का भी स्वर्ग में भी अगर कोई क्रोध करता है तो उसके पुण्य क्षीण होते है। अक्रोध वर्ग की बात अद्भुत बात है क्रोध क्यों होता है काम में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है अपने मन की कामना है जैसा मन में धारणा कर रखिए ऐसी धारणा ऐसी कामना में कोई बाधा बनता है तो उस पर क्रोध आता है क्रोध को पुण्यों को क्षय करने वाला और लोभ को पापों का बाप बताया गया है क्रोध पुण्य को नष्ट कर देता है और लोभ पापों को जन्म देता है दोनों ब्राता है दोनों भाई है जैसे कुंभकर्ण और रावण थे ऐसे दोनों भाई हैं ऐसे समझो कि रावण तो क्रोध है और कुंभकर्ण लोभ है लोभ को ही कुंभकर्ण कहा है और क्रोध को ही रावण कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों की व्याख्या पूज व्याजी महाराज ने आज हम सबको सुनाई आप सब सुनने सुने हैं आपने पूरी व्याख्या सुनी है उसमें अतिरिक्त कुछ कहने को नहीं है परंतु धर्म साक्षात परमात्मा का स्वरूप है धर्मज्ञ और तत्त्वज्ञ दोनों पर्याय शब्द हैं जैसा व्यास जी ने बताया गोस्वामी तोलसीदास जी महाराज ने भी अपने शब्दों में धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या बताई धर्मते ते वीर ज्ञाना ज्ञान मोक्ष पद भेद ब धर्माचरण से मनुष्य को संयोग संयोगजन्य सुखों की आसक्ति से वैराग्य होता है वीरती और जब चित्त विषयों से विरत हो जाता है तो वो शांत हो जाता है कालुष्य से रहित हुआ चित्त शांति को प्राप्त होता है और शांत चित्त में ज्ञानो उद्य होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है तो धर्म से विरति, विरति का मतलब जो रति विषयों में थी वह उससे विरत हो गया और वीर होते ही वो योगस्थ हो गया धर्म ते वीरि योग थे ज्ञाना ज्ञान मोक्ष पद वेद उखाना मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म साधन है ज्ञान की प्राप्ति के लिए धर्म साधन है वैराग्य का उत्तर पक्ष धर्म है धर्मानुसार चलने वाले व्यक्ति में ही विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है और किसी में नहीं धर्म की मर्यादाओं में समस्त व्यवहारों का संपादन करने से संसार के संयोगजन्य सुखों से मन विरत हो जाता है वस्तु व्यक्ति पदार्थ और परिस्थिति के साथ धर्मानुसार उनका सदुपयोग और सद्भावना रखने से मोह और आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है कामना और आसक्ति ये मोह और कामना पर्याय शब्द हैं जो जिससे मोह होता है उसको प्राप्त करना ये कामना है कामना का पूर्व स्वरूप मोह है तो सज्जनों भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान के दिव्य स्वरूप की चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य हमको गौ माता की कृपा से प्राप्त हुआ है व्यासूप से एक बात और सुनने को और समझने को में मिली कि कोई भी धर्माचरण चाहे वो व्यक्ति पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय अथवा प्राकृतिक हो गौ के बिना संभव नहीं है धर्म की संक्षिप्त व्याख्या तो परमार्थ है पर हित सीष धर्म नहीं भाई पर हित गाय के बिना संभव नहीं है बाकी गाय को छोड़ के जितने भी उपाय दूसरों को सुख पहुँचाने के हैं उसमें किसी न किसी का दुख निहित है जिस पर हित के कार्य में किसी का अहित होता हो वो परहित नहीं कहलाता एक आदमी को सुख देने से एक प्राणी को सुख देने में दूसरे को दुख देना ये परहित नहीं है सर्वहित को ही परहित का है जिस प्रवृत्ति में सब का हित हो वो ही परहित है और परहिती धर्म है यही सार्वभौम सनातन धर्म है पर हित से धर्म नहीं पाई तो ऐसा सर्वहितकारी प्रवृत्ति गऊ के बिना संभव नहीं है गऊ के माध्यम से ही सबके हित की प्रवृत्ति हो सकती है गऊ के संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो ऐसा न समझा जाए कि ये केवल गौ के संरक्षण की बात कर रहे हैं मानी दूसरों को सबको दुख पहुंचा के गौ की रक्षा की बात नहीं गौ संरक्षण का मतलब है धरती की रक्षा गौ संरक्षण का मतलब धरती की रक्षा है पर्यावरण की रक्षा है प्रकृति की रक्षा है मानवीय संस्कृति की रक्षा है जब वेद लक्षणा गोवंश के संरक्षण की बात आप सुनते हैं तो उसका अर्थ ये लगाइएगा कि धरती की रक्षा पर्यावरण की रक्षा प्रकृति के स्वरूप की रक्षा और मानवीय संस्कृति की रक्षा व्याजी ने कहा कि सनातन हिंदू सभ्यता इस पृथ्वी की सबसे प्राचीन मानवीय सभ्यता है इस मानव सभ्यता का मूल सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति ही हिंदू मानव सभ्यता की मूल है उससे ही ये सभ्यता निर्मित हुई उस संस्कृति से उस संस्कृति में कित को संस्कार करने की विधियों है उन विधियों का प्रतिपादन वेदादि आरस ग्रंथों में हुआ है इस कारण सनातन धर्म में वेद वेदादि ग्रंथों को ही प्रमाण माना गया शब्द को ही प्रमाण मानते हैं और जगह कोई किसी के व्यक्ति प्रमाण होगा किसी के कोई चिन्ह प्रमाण होगा पर सनातन धर्म में जो मानव मात्र के कल्याण के लिए है उसके उसके स्वरूप में प्रमाण वेद है और वेद अपौरस्य है साक्षात भगवान का स्वरूप निश्वास है भगवान की वेद सनातन धर्म का प्रतिपादन करते हैं वे वेद ये कहते हैं कि धर्म का अवतरण गौ के माध्यम से होता है गो धर्म की मां है धर्म गो के पुत्र हैं इसलिए गो वत्स वर्षव को धर्म कहा जाता है वास्तव में अगर गायें इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक संतोष प्रसन्न निर्भीक विराजती हैं तो उनकी ऐसी मंगलमयी उपस्थिति से चारों तरफ मंगल होता है पृथ्वी को पर्यावरण को प्रकृति को संस्कृति को सबको पुष्टि मिलती है और गऊ के सेवा से उपासना से उनके संपोषण से जो संसर्ग में आता है समर्पण भाव से श्रद्धा से गो माता के समीप आता है उनके अंदर धर्म का अवतार होता है उनके हृदय में सत्य अहिंसा दया और दान रूपी धर्म का अवतरण होता है ये धर्म है चतुष्पादा धर्म इस धर्म का वास्तव में संबंध हृदय से है और हृदय जब निर्मल होगा पवित्र होगा शुद्ध सत्वमय होगा तभी उसमें सत्य अहिंसा आ और उत्सर्ग के भाव दान के भाव प्रगट होंगे और ये हर्ज तभी शुद्ध निर्मल पवित्र और सात्विकता शा, से संपन्न होगा जब जब मानव जब मानव गो सेवा गो सेवावर्ती बनेगा गो सेवा को अपनाएगा गो महिमा को समझेगा गो महिमा को समझने के लिए गो सेवा ही साधन है और गो सेवा के लिए कुछ करना नहीं है दरनामत सरदे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि जिन जिन प्राणियों को जिन जिन वस्तुओं से अत्यधिक मोह जिनके बिछड़ने से उन्हें अत्यधिक भय होता हो अगर उन प्राणियों को कुछ कहना है उनको बैठाना है तो पहले उन्हें निर्भय कर दो तो वे कहते थे कि धनिक वर्ग को धन से मुंह होता है तो बहुत सारे धनिक लोग इसलिए परमार्थ के चर्चाओं में जाकर बैठते ही नहीं पारमार्थी ग्रंथों का श्रवण मनन ही नहीं करते वितराग महापुरुषों की वाणी नहीं सुनते क्यों बोले अगर वो सुनेंगे और वो कहेंगे धर्म करोड़ धर्म में धन लगाना पड़ा तो धन कम हो जाएगा धन कम हो जाएगा इस भय से वो कथा में सत्संग में नहीं जाते हैं संत वाणी का श्रवण नहीं करते हैं सत शास्त्र का श्रवण पठन नहीं करते इस भय से इसलिए पहले अगर उनको कथा सुनानी है सत्संग सुनाना है तो निर्भय कर दो तो गौ सेवा में भी आपको सभी श्रोताओं को जो सुन, सुन रहे हो उन सबको निर्भीक किया जाता है कि जब गौ सेवा की बात करें तो डरो मत ऐसे आप प्रसाद चढ़ा दो नृत्य कर लो कीर्तन में आके उसमें आपको डर नहीं है पर अगर व्यास जी महाराज गो सेवा की बात करते हैं तो दर्द लगती है व्यास पीठ से गौ सेवा का कहते हैं अरे राम राम राम पीठ से नहीं करना क्यों नहीं करना गौ की सेवा सर्वोपरि धर्म में धर्मों का आधार है और वो ही व्यास पीठ से नहीं कहेंगे तो फिर कहेंगे क्या बताओ तुम्हारे मन को खुश करने की बात तुम्हारे मनोरंजन की बातें तो तुम्हें व्यासपीठ से पसंद आती तुम व्यासपीठ का अपमान कर रहे हो तिरस्कार कर रहे हो तुम अपने मन के अनुसार व्यासवाणी सुनना चाहते हो व्यासवाणी स्पष्ट साथ है वो धर्म के लिए है और धर्म का मूल गो सेवा है गौ सेवा का अर्थ केवल यही नहीं है कि तुम धन दान करो गौ सेवा का अर्थ है कि हमारे हृदय में गायों के दुख से हमारा हृदय दुखी हो जाए ये इस सेवा का सबसे पहला पांव है इसके बिना कोई सेवा नहीं हो सकती अगर वास्तव में गौ सेवा का भाव हमारे में जगता है तो सबसे पहले आएगा कि गायों का दुख मिटे हे प्रभु गायें को कोई पीड़ा न हो गायें त्रिस्प्रत अपमानित प्रताड़ित न हो गुओं के अधिकार सुरक्षित रहे वन अरण्य आगोर गोचर पर्वत नदियों ये सब गो अधिकार की संपत्तियों हैं ये सब स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनी रहे इनकी समृद्धि से ही पृथ्वी पर्यावरण प्रकृति ये सब स्वस्थ और पुष्ट रहेंगे और इनकी पुष्टि से मानवीय संस्कृति भी दया करुणा, अहिंसा परोपकार ये सद्भाव भी जागृत होंगे अतः भगवान की अहेतु की कृपा से श्रीनिवास जी भगवान ने स्वयं यहाँ ये अवसर दिया है वे अपनी महिमा नहीं गो महिमा श्रवण करना चाहते हैं इसलिए ये अनुष्ठान का अवसर यहाँ और विष्णु प्राण के माध्यम से भी वे भगवती गो की महिमा सुनना चाहते हैं जैसा ब्याज जी ने कहा कि वे कुबेर जी का ऋण तो उतार रहे हैं केवल एक विवाह में सहयोग किया था कुबेर जी ने पर गो माता तो आपकी हर समय सहयोगी नहीं है आपके इस लीला में भी वेंकटाचल की लीला में भी गो माता की महिमा है और इस पृथ्वी पर जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं उनमें गौ माता की महिमा और उनकी विशेष अनुकम्पा विद्यमान है भगवान सूर्यवासी की प्रार्थना है कि गो माता की महिमा और उनकी अनुकंपा और उनका हम सब पर तो उपकार है पर आप पे जो गो का उपकार है उसको चुकाने का ये अवसर इस पृथ्वी पर इस समय आ गया है आप करुणा करें और आपके गो के प्रति जो प्रेम है उसको उजागर करके मानव के हृदय में स्थापित करें इसी सद्भावना से ये विष्णु महापुराण की कथा इस समय हमारे देश में सनातन आर्स ग्रंथों के अद्वितीय वक्ता और अनन्न्य गोपासक भक्त संतों के विशेष कृपा पात्र और सनातन आर्स साहित्य की चलती फिरती पुस्तकालय के रूप में पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी व्यासपीठ पर है पूरे देश और दुनिया में जो आस्तिक धार्मिक लोग हैं वेंकटेश्वर विष्णु भगवान को मानने वाले धर्मात्मा जन हैं वे सब इस सप्ताह सब, में उनकी वाणी से भगवान विष्णु की भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप और गो माता की महिमा का श्रवण करके सतमार्ग पर आगे बढ़े इसी शुभ इच्छा से हम अपनी वाणी को आज के शुभारम्भ सत्र के इसमें व्यास की अर्पित करते हैं और पुनः व्यास किसको प्रणाम संतों को प्रणाम आप सबको सागर हरिशिमरन जय गो माता जय गोपाल नारायण नारायण नारायण हारती श्री गैया मैया की हारती गैया मैया की हारती हरा विद्या या मैया अर्थ काम स धर्म प्रदान अब चलती पद सुरान मानव सौभाग्य तो विधान प्यारी तू आरती ैया अखिल विश्व प्रति माता मधुरे अमीय जो धान प्रदाता रोग शोक संकट परित्राता भवतागर दृढ़ आरती आयोग दुख दैनारे देवीरा सुखमा सोख के समृद्धि दे विमल विवेक हारित थ्री गैया मैया सेवक हो चार दुखद सुभा पियावती माई शत्रुमित्र सब होभा